फिलोसफी यानी दर्शन एक तरह का खुश होने का तरीका है जो हम सबको अच्छा लगता है जब तक लाइफ की जरूरत हमको मजबूर न कर दे कि हम पैसे और दुनिया के चक्कर में लग जाएं कभी न कभी हम सब ने जिंदगी में ऐसे दिन देखे हैं जब सच्चाई को समझना हमें दुनिया की सब चीजों से ज्यादा जरूरी लगा है हम लोग जिंदगी का मतलब समझना चाहते हैं क्योंकि तो अक्सर हमारी जिंदगी कंफ्यूजन और परेशानी में गुजर जाती है हमें लगता है कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा जो हमारे अंदर छुपा हुआ है बस हमको उसको ढूंढना है हम यह समझना चाहते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं ताकि हम जिंदगी को सही नजरिए से देख सकें हम मौत को भी मुस्कुराते हुए फेस करना चाहते हैं लाइफ को पूरा और बैलेंस रखना चाहते हैं कहते हैं कि फिलोसोफर बनने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि विजडम से सिंपल और आजाद जिंदगी जीना है फिलॉसफी हमको पैसे या अमीर नहीं बनाएगी लेकिन ये हमको आजादी देगी कुछ लोग कहते हैं कि फिलासफी बिल्कुल बेकार है क्योंकि फिलोसोफर्स ऐसी बातें भी करते हैं जो कभी कभी अजीब या इम्प्रैक्टिकल होती है लेकिन फिलॉसफी बेकार नहीं होती जब कोई चीज बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो जाती है तो उसको हम साइंस बोल देते हैं फिलॉसफी हमें यह समझने में हेल्प करती है कि लाइफ की मुश्किल चीजें जैसे अच्छाई बुराई खूबसूरती मौत आजादी ये सब क्या है साइंस सिर्फ चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा देती है लेकिन फिलोसफी इन सब पार्ट्स को जोड़कर हमें यह बताती है कि इन सब का मतलब क्या है और यह सब चीजें हमारी जिंदगी में कैसे फिट होती हैं। सिर्फ साइंस से हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं बन सकती क्योंकि सिर्फ साइंस हमें ज्ञान देती है लेकिन विजडम फिलोसफी ही देती है फिलोसफी में पांच बड़े टॉपिक्स हैं लॉजिक एस्थेटिक्स इथिक्स पॉलिटिक्स और मेटाफिजिक्स लॉजिक सोचने का तरीका सिखाती है एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी या खूबसूरती की स्टडी एथिक्स बताती है कि अच्छा या बुरा क्या है पॉलिटिक्स आइडियल समाज को कैसे मैनेज किया जाए यह सिखाती है यह सिर्फ नेता बनने का ज्ञान नहीं है मेटाफिजिक्स मतलब लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी समझना जैसे दुनिया क्या है हम कौन हैं, दिमाग और चीजों के बीच में क्या रिश्ता है पर फिलॉसफी को सिर्फ टॉपिक में डिवाइड कर देने से उसका मजा खत्म हो जाता है फिलॉसफी का असली मजा फिलोसफर्स को समझने में है उन लोगों की जिंदगी और आइडियाज से सीखने में है जो बड़े फिलोसफर्स रहे हैं हर फिलोसफर हमें कुछ सिखाता है अगर हम ध्यान से सुने और समझें जो ग्रेट फिलोसफर्स कहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होता है पर हम उसे सही से समझ नहीं पाते इसलिए हमें फिलोसफी को ध्यान से समझना चाहिए और उसमें जो अच्छा है उसको फॉलो करना चाहिए यह जानते हुए कि यही हमें जिंदगी का सही मतलब और असली खुशी दे सकता है शुरुआत करेंगे प्लेटो से ग्रीस एक देश है जो यूरोप के नीचे मेडिटेनियन सी में एक हाथ की तरह दिखता है इसके आसपास पास एशिया माइनर इटली और स्पेन जैसे एरियाज़ हैं ग्रीस की जमीन बहुत अन्यवेन है इसमें पहाड़ और समंदर इतने हैं कि हर इलाका एक अलग देश जैसा बन गया है हर जगह अपनी लैंग्वेज कल्चर और अपनी सरकार बनी एथेंस ग्रीस का सबसे बड़ा और फेमस सिटी था जिसका पोर्ट बहुत बिजी था और ट्रेड बहुत ज्यादा होता था स्पार्टा और एथेंस ने मिलकर पर्शिया हमले को रोका स्पार्टा लड़ाई के बाद फार्मिंग में बिजी हो गए जबकि एथेंस एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सिटी बन गया जहां अलग अलग लोगों के मिलने जुलने की वजह से नए आइडियाज और फिलॉसफी पैदा हुई शुरू में फिलॉसफी दुनिया को समझने की कोशिश थी जैसे नेचर और एटम्स क्या है बाद में सोफिस्ट नाम के टीचर्स आए जो अपने मन और खुद की सोच को समझाने लगे सोफिस्ट ने सवाल उठाया कि क्या नेचर में सब लोग बराबर हैं या कुछ लोग स्ट्रांग और कुछ वीक हैं। कुछ सोफिस ने कहा कि कानून ताकतवर लोगों ने बनाए हैं कमजोर लोगों को दबाने के लिए जबकि दूसरों ने कहा मोरालिटी कमजोर लोगों का हथियार है स्ट्रांग लोगों को रोकने के लिए इस टाइम एथेंस में डेमोक्रेसी थी पर कम लोग ही वोटिंग करते थे क्योंकि स्लेव्स और औरतों को राइट्स नहीं थे एथियस के अमीर लोगों ने डेमोक्रेसी को गलत माना और वॉर के बाद अमीर लोगों ने डेमोक्रेसी को गिराने की कोशिश की पर ये फेल हो गए सोक्रेटिस यानी सुक्रात एक फिलोसोफर थे जो देखने में बहुत ऑर्डिनरी बहुत साधारण पर बहुत समझदार बहुत वाइज और सिंपल थे वो एथेंस के यंग लोगों को सिखाते थे कि सवाल पूछो खुद को समझो और हर बिलीफ पर शक करो उन्होंने कहा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता सोक्रटीज इंसान की सोच और उसकी मोरालिटी को समझना चाहते थे वो कहते थे कि अगर लोग इंटेलिजेंट और समझदार होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे क्योंकि बुराई सिर्फ इग्नोरेंस है सोक्रेटिस ने कहा सरकार चलाने का हक सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के पास होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में भीड़ को सही गलत का आइडिया नहीं होता और वो गलत फैसले लेती है सोक्रेटिस की टीचिंग्स को डेमोक्रेसी के खिलाफ माना गया और इसलिए एथेंस की गवर्नमेंट ने उनको मौत की सजा दी सोक्रेटिस ने जहर का कप शांति से पिया क्योंकि उनको लगा कि सच के लिए मरना बेहतर है उन्होंने अपने दोस्तों को दुख न करने को कहा क्योंकि उनका सिर्फ शरीर मर रहा है विचार नहीं प्लेटो जो सॉक्रेटिस के स्टूडेंट और फ्रेंड थे उन्होंने सॉक्रेटिस की मौत से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सबसे समझदार लोग ही रूल करने चाहिए सोक्रटिस की मौत के बाद प्लेटो बहुत देशों में घूमे अलग अलग लोगों और कल्चर से सीखा वो जब एथियंस लौट कर आए तो उन्होंने डायलॉग्स लिखे जिनमें फिलोसफी और पोएट्री दोनों थी और सबसे फेमस बुक लिखी रिपब्लिक जिसमें पॉलिटिक्स और मॉरेलीटी की सारी बातें हैं रिपब्लिक में प्लेटो ने बताया कि जस्टिस क्या है जस्टिस डिफाइन करना मुश्किल है एक सोफिस ने कहा जस्टिस वही है जो ताकतवर लोग डिसाइड करते हैं मतलब माइट इज राइट प्लेटो ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया और कहा कि जस्टिस सोसाइटी के अंदर ढूंढना होगा कि एक आइडियल सोसाइटी कैसे बनती है टो ने कहा लोग अगर सिंपल होते तो एक परफेक्ट पीसफुल लाइफ जीते पर लालच की वजह से जंग और अमीरी गरीबी पैदा होती है पहले अमीर लोग राज करते हैं यानी अरिस्टोक्रेसी फिर पैसे वाले बिजनेस लोग राज करते हैं यानी ओलिगार्की की इनजस्टिस होने पर गरीब लोग क्रांति कर देते हैं फिर डेमोक्रेसी आती है पर डेमोक्रेसी भी फेल होती है क्योंकि भीड़ बेवकूफ होती है और सिर्फ पॉपुलर लोगों को वोट देती है समझदार लोगों को नहीं डेमोक्रेसी से फाइनली एक डिक्टेटर आ जाता है प्लेटो कहते हैं कि जब हम छोटे काम जैसे शू मेकिंग एक्सपर्ट को देते हैं तो देश चलाने का काम भी एक्सपर्ट्स यानी समझदार लोगों को ही देना चाहिए इसलिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल यह है कि देश कैसे समझदार लोगों के हाथों में दिया जाए ताकि देश खुशहाल रहे पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान की सोच और उसका नेचर प्लेटो कहते हैं जैसे इंसान की सोच होती है वैसे ही स्टेट भी बन जाती है इंसान तीन चीजों से चलता है डिजायर यानी इच्छा इमोशन यानी जज्बात और नॉलेज यानी ज्ञान डिजायर का मतलब है मटेरियल चीजें पाने की इच्छा जैसे पैसा और लग्जरी ये लोग बिजनेस और इंडस्ट्री में काम करते हैं इमोशन वाले लोग ताकत या जीत चाहते हैं ये फौज में जाते हैं और नॉलेज वाले लोग सच्चाई और समझदारी ढूंढते हैं ये फिलॉसफर होते हैं प्लेटो कहते हैं कि सबसे अच्छी सोसाइटी वो होगी जहां डिजायर वाले सिर्फ बिजनेस करें फौजी सिर्फ रक्षा करें या फिलोसोफर सबको सही रास्ता दिखाएं और राज करें जब फिलोसोफर राज करेगा तभी दुनिया खुश और पीसफुल होगी पर ये आइडियल सोसाइटी कैसे बनेगी प्लेटो कहते हैं ये तभी होगा जब बच्चों को शुरुआत से ही अच्छी ट्रेनिंग मिले बच्चे बुरी आदतों से बचने के लिए पेरेंट्स से दूर रहकर पलेंगे पहले 10 साल सिर्फ खेलकूद से सेहत बनेगी। सेहत सही होगी तो मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी बच्चों को सिर्फ पहलवान नहीं बनाना म्यूजिक भी सिखाएंगे क्योंकि म्यूजिक से जज्बातों में हारमोनी आती है और अच्छा कैरेक्टर बनता है बच्चे जब 20 साल के होंगे तब उनका पहला बड़ा टेस्ट होगा जो फेल होंगे वो सिर्फ बिजनेस करेंगे जो पास होंगे उनको 10 साल और पढ़ाएंगे फिर दूसरा बड़ा टेस्ट होगा जो इसमें फेल होंगे वो सोल्जर्स और ऑफिसर बनेंगे अब सिर्फ बेस्ट लोग बचेंगे जो फिलोसोफर बनने की ट्रेनिंग लेंगे फिलॉसफी सीखने से पहले उनको प्रैक्टिकल दुनिया में भेजा जाएगा ताकि वो असली जिंदगी के मुश्किल टेस्ट में पास होकर ही फिलोसोफर किंग बन सके राज करने का हक वोट या पैसे से नहीं बल्कि एबिलिटी और मेरिट से मिलेगा इसलिए फिलोसोफर क्लास के पास न कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी और न ही पैसा वो सिंपल लाइफ जियेंगे ताकि करप्ट न हो उनकी वाइफ्स या बच्चे भी नहीं होंगे सब बच्चों को कॉमन में पाला जाएगा औरतों को भी पूरी इक्वेलिटी मिलेगी सबसे बेस्ट और हेल्दी लोग ही बच्चे पैदा कर सकते हैं ताकि हेल्दी और टैलेंटेड नेक्स्ट जेनरेशन हो अगर कोई बच्चा कमजोर हो तो उसे नहीं रखेंगे ये सोसाइटी शांति चाहेगी पर प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स भी होंगे फॉरेन ट्रेड कम होगा क्योंकि ट्रेड से फौर हो जाती है गरीब और अमीर के बीच गैप कम करने के लिए स्टेट ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखने देगी अब प्लेटो बताते हैं कि जस्टिस क्या है जस्टिस मतलब है इंसान वही काम करे जिसके लिए वो सबसे बेस्ट है अगर सब अपनी जगह फिट होते हैं तो सब खुश रहेंगे सोसाइटी तभी स्टेबल होगी जब हर क्लास अपना काम करे इंडिविजुअल इंसान के अंदर भी जस्टिस तभी होगा जब उसके डिजायर्स इमोशंस और नॉलेज बैलेंस में हो इंसान अगर अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएगा तो फेल हो जाएगा और परेशान होगा जस्टिस का मतलब है एक हार्मनी और बैलेंस में रहना प्लेटो के इस आइडियल प्लान को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। ये प्रैक्टिकल है या नहीं प्लेटो को लगा था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है जैसे कैथोलिक चर्च के प्रिस्ट लोगों ने यूरोप में हजार साल तक ऐसे ही रूल किया था नॉलेज और रिलीजन के बेस पर फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि प्लेटो की सोच में कमी है क्योंकि उन्होंने फैमिली सिस्टम और प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करने की बात की थी पर प्लेटो ने फैमिली और प्रॉपर्टी सिर्फ गार्जियंस यानी रूलिंग क्लास के लिए हटाई थी बाकी सोसाइटी को अलाउड थी प्लेटो की सोच में एक बड़ा इकोनॉमिक इश्यू है कि जिस क्लास के पास इकोनॉमिक पावर होगी वही असली राज करेगी प्लेटो यह नहीं समझ पाए कि इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है आखिर में प्लेटो भी मानते हैं कि परफेक्ट सोसाइटी बनाना मुश्किल है लेकिन इंसान को फिर भी ये यूटोपिया का सपना देखना चाहिए क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तभी उसको पूरा कर सकते हैं प्लेटो कहते हैं कि परफेक्ट स्टेट नहीं भी बन पाया तो भी एक अच्छा इंसान वही है जो उस परफेक्ट सोसाइटी के नियम फॉलो करे प्लेटो ने अपनी ये थियोरी प्रैक्टिकली टेस्ट करने की भी कोशिश की थी एक बार उनको सिसिली के किंग डायोनिसियस ने इनवाइट किया था ताकि वो प्लेटो की आइडियल सोसाइटी बना सके पर जब किंग को लगा कि उसको भी फिलोसोफर बनना पड़ेगा तो उसने मना कर दिया और प्लेटो का यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया प्लेटो को जिंदगी के आखिर में बहुत इज्जत मिली और उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत प्यार करते थे प्लेटो की उम्र 80 साल की थी जब वो एक शादी में गए और चुपचाप सो गए और इसी नींद में उनको मौत हो गई सारा एथेंस उनके लिए उदास हुआ अरिस्टोटल और ग्रीक साइंस अरिस्टोटल मैसडन के एक शहर स्टगीरा में तीन सौ बीसी में पैदा हुए थे उनके पापा मैसेडन के किंग के डॉक्टर थे बचपन से ही अरिस्टॉटल को मेडिकल और साइंस का माहौल मिला जिससे उनकी साइंटिफिक दिमाग डेवलप हुआ जब वो यंग थे कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने पैसे उड़ा के फौज में गए और फिर मेडिसिन प्रैक्टिस की, फिर एथेंस गए प्लेटो से पढ़ने दूसरी स्टोरी यह है कि वो 18 साल में सीधा एथेन्स गए और प्लेटो के बेस्ट स्टूडेंट बने एरिस्टॉटल ने प्लेटो के साथ 8 से 20 साल गुजारे लेकिन दोनों जीनियस थे तो बीच बीच में टकरार भी होती थी एरिस्टोटल ने अपनी लाइब्रेरी भी बनाई जो उस समय एक नया आइडिया था प्लेटो ने एरिस्टोटल को बहुत इंटेलिजेंट माना पर यह भी कहा कि वो कभी कभी सिर्फ किताब में ही उलझे रहते हैं 344 सौ बीसी में अरिस्टोटल मेसडन के किंग फिलिप के बेटे अलेग्जेंडर के टीचर बने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बहुत जिद्दी और तेज था अरिस्टोटल उसे कंट्रोल नहीं कर पाए पर फिर भी अलेक्जेंडर उनकी इज्जत करता था एलेक्सेंडर जब एशिया जीतने निकला एरिस्टोटल एथेंस वापस गए एथेंस में एलेगजेंडर की रूल की वजह से लोग एरिस्टोटल के अगेंस्ट हो गए क्योंकि एरिस्टोटलिया को सपोर्ट करता था एथेंस में Aristotle ने अपना स्कूल खोला जिसमें बहुत स्टूडेंट्स आए ये स्कूल प्लेटो के एकेडमी से अलग था क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी और नेचुरल साइंस ज्यादा थी एलेक्सेंडर की मदद से एरिस्टोटल ने जुलॉजिकल गार्डन बनाए और हजारों जानवर और प्लांट्स स्टडी किए अलेक्सेंडर ने एरिस्टॉटल को साइंस रिसर्च के लिए बहुत फंड्स दिए जिससे एरिस्टॉटल ने नेचर पे बहुत बड़ा रिसर्च किया लेकिन उनके पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप थर्मोमीटर तो उनकी साइंटिफिक नॉलेज लिमिटेड रही और कुछ गलतियां भी हुई फिर भी उनका काम इतना डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड था कि उनका लिखा हुआ साइंस 2000 साल तक यूज हुआ एरिस्टोटल ने बहुत किताबें लिखी जो चार ग्रुप्स में थे लॉजिक यानी सोचने का सही तरीका साइंटिफिक वर्क्स यानी नेचर जानवर प्लांट्स और स्पेस लिटरेचर रिटोरिक और पोइटिक्स और फिलोसफी जिसमें इथिक्स पॉलिटिक्स और मेटाफिजिक्स अरिस्टोटल की राइटिंग स्टाइल प्लेटो जितनी अच्छी नहीं थी लेकिन उन्होंने साइंस और फिलोसफी की बहुत सारे टर्म्स इन्वेंट किए जो आज भी यूज होते हैं जैसे फैकल्टी कैटेगरी एनर्जी और प्रिंसिपल कुछ लोग कहते हैं कि उनकी किताबें स्टूडेंट्स के नोट्स हैं लेकिन आइडियाज पूरे अरिस्टोटल के हैं एरिस्टोटल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था लॉजिक यानी करेक्ट सोचने का मेथड लॉजिक हमें सिखाता है टर्म्स को डिफाइन करना ताकि कन्फ्यूजन कम हो एरिस्टोटल के लॉजिक का मेन आइडिया था सिलोजिज्म यानी दो स्टेटमेंट से तीसरा कंक्लूजन निकालना लेकिन यह मेथड नई चीजें डिस्कवर नहीं करता सिर्फ ऑलरेडी नोन आइडिया को क्लियर करता है ग्रीक लोगों से पहले भी इजिप्शियंस जैसे लोग साइंस करते थे पर वो सब सुपर या भगवान की वजह से एक्सप्लेन करते थे ग्रीक साइंस ने पहली बार नेचुरल कॉजेस को समझने की कोशिश की थेल्स एनेग्जमेंडर एनेग्जीम्स हिराक्लिटस जैसे लोगों ने पहली बार एस्ट्रोनॉमी जियोग्राफी और लाइफ की साइंटिफिक थियरीज दी डेमोक्रेटिस ने पहली बार एटम का आइडिया दिया एरिस्टोटल ने इन सब पहले के साइंटिस्ट के काम को कंबाइन करके साइंस बनाया। बायोलॉजी में एरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा एडवांस किया उन्होंने कहा कि लाइफ सबसे सिंपल फॉर्म से शुरू हुई और कॉम्प्लेक्स होती गई उन्होंने प्लांट्स जानवरों और इंसानों को क्लासीफाई किया और ब्रायोलॉजी का साइंस स्टार्ट किया उन्होंने जानवरों की एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी किया कुछ गलतियां भी की जैसे औरतों के दांत कम होते हैं यह गलत आइडिया दिया बट ओवरऑल बायोलॉजी के फाउंडर एरिस्टोटल को ही माना जाता है मेटाफिजिक्स में एरिस्टोटल कहते हैं कि हर चीज में पोटेंशियल है कि वह कुछ और बन सके हर चीज मैटर से फॉर्म में चेंज होती है एरिस्टोटल कहते हैं कि नेचर का एक इंटरनल पर्पस होता है जिससे चीजें फॉर्म में आती हैं उनके लिए गॉड वो है जो सब चीजों को मूव करता है पर खुद नहीं मूव होता गॉड प्योर एनर्जी है जिसकी वजह से सब चीजें डेवलप होती हैं लेकिन एरिस्टोटल का गॉड कुछ नहीं करता सिर्फ अपने आप को कंटेपलेट यानी सोचता है एरिस्टोटल साइकोलॉजी में कंफ्यूजन से शुरू करते हैं वो आदत यानी हैबिट को बहुत पावरफुल मानते हैं और इसे पहली बार सेकेंड नेचर कहते हैं एरिस्टॉटल फ्रीडम ऑफ विल यानी इंसान की मर्जी की आजादी और सोल की इमोर्टैलिटी आत्मा की अमर होने की बात को क्लियरली नहीं समझाते कभी वो कहते हैं सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है कभी कहते हैं इंसान अपने दोस्तों किताबों और इन्वायरमेंट को चुनकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं अरिस्टोटल के हिसाब से सोल यानी आत्मा बॉडी के साथ जुड़ी है अलग नहीं हो सकती लेकिन सोल का एक हिस्सा एक्टिव रीजन या प्योर सोच अमर है जो मरने के बाद भी रह सकती है यह सोल इंसान की पर्सनालिटी नहीं है सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट यानी विचार है जैसे अरिस्टोटल का गॉड सिर्फ एनर्जी है जो कुछ नहीं करता बस सोचता है अरिस्टोटल का आर्ट यानी कला के बारे में विचार ज्यादा क्लियर है उनके हिसाब से आर्ट जिंदगी को कॉपी करती है पर सिर्फ बाहर का लुक नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई आर्ट का मेन काम है हमारे अंदर दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालना और हमें रिलैक्स करना एरिस्टोटल कहते हैं बेस्ट आर्ट वो है जिसमें यूनिटी और बैलेंस हो ताकि लोगों की बुद्धि और इमोशंस दोनों को अच्छा लगे एरिस्टोटल का मेन सवाल है कि सबसे अच्छी जिंदगी क्या है वो कहते हैं खुश होना लाइफ का मकसद है लेकिन खुशी का असली मतलब क्या है ये समझना जरूरी है इंसान की सबसे खास बात उसका दिमाग है तो खुश रहने के लिए दिमाग का सही यूज करना होगा अच्छा आदमी वो है जो न तो ज्यादा करे न कम करे हमेशा बैलेंस में रहे गोल्डन मीन में हर क्वालिटी के एक्सट्रीम्स यानी ज्यादा या कम बुरे हैं यह बैलेंस एक्सपीरियंस से आता है और बार बार प्रैक्टिस से आदत बन जाती है लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं पैसे होने भी जरूरी हैं ताकि इंसान फिक्र से फ्री रहे फ्रेंडशिप भी खुशी के लिए जरूरी है क्योंकि दोस्त हो तो इंसाफ की भी जरूरत कम हो जाती है लेकिन सच्ची खुशी दिमाग की क्लियर थिंकिंग और नॉलेज में ही मिलती है एरिस्टोटल का आइडियल आदमी काफी रिजर्व होता है काफी शांत वो कम बोलता है हर चीज को काम लेता है लोगों को हेल्प करता है पर खुद हेल्प नहीं लेता वो किसी की बुराई नहीं करता किसी की तारीफ से फर्क नहीं पड़ता वो खुद अपना बेस्ट फ्रेंड होता है और अपनी कंपनी में खुश रहता है पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल कंजर्वेटिव यानी पुरानी चीजें पसंद करने वाले हैं वो कहते हैं चेंजेस धीरे धीरे होने चाहिए ताकि लोगों की आदत खराब ना हो एरिस्टोटल प्लेटो की कम्युनियन के खिलाफ हैं क्योंकि वो मालिक होना जरूरी मानते हैं वरना लोग अपनी चीजों की केयर नहीं करेंगे लोगों में ज्यादातर लोग एवरेज या यानी साधारण या कमजोर होते हैं तो उन्हें रूलरशिप की जरूरत है एरिस्टोटल स्लेवरी को भी नेचुरल मानते हैं क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हाथों से काम कर सकते हैं और उनका दिमाग रूलरशिप के लायक नहीं है मैनुअल लेबर यानी हाथों का काम करने वाले लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काम दिमाग को कमजोर करता है रिटेल ट्रेड और इंटरेस्ट ये भी वो गलत समझते हैं क्योंकि इससे लोग सिर्फ पैसे से पैसे बनाते हैं वुमेन के बारे में एरिस्टोटल कहते हैं कि वो नेचुरली मेन से कमजोर और इनफीरियर है और उनका काम घर संभालना है शादी लेट होनी चाहिए ताकि मर्द और, और, और औरत की एज सही मैच हो और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे एजुकेशन स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि लोग गवर्नमेंट के हिसाब से ट्रेंड हों अकेला इंसान जंगली है सिर्फ सोसाइटी में ही इंसान सिविलाइज्ड बन सकता है रिवॉल्यूशन यानी क्रांति अक्सर नुकसान करती है क्योंकि इससे पुरानी आदत और सोसाइटी खराब हो जाती है स्टेबिलिटी के लिए रिलिजन और मॉडरेट पैसे की इक्वलिटी जरूरी है एरिस्टोटल मोनार्की यानी एक रूलर को थ्योरेटिकली बेस्ट मानते हैं पर प्रैक्टिकली अरिस्टोक्रेसी यानी कुछ समझदार लोगों का रूल को अच्छा कहते हैं डेमोक्रेसी यानी सबका रूल कम समझदार लोगों के हाथ में जाती है और अच्छा नहीं होता बेस्ट गवर्नमेंट वो है जो अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मिक्स हो मिडिल क्लास रूल करे जहां सबके पास मौका हो पर सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही टॉप पोजिशन पे जाएं। अरिस्टोटल का लॉजिक और साइंस में दिक्कत ये है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं इस वजह से उनकी साइंस मेटाफिजिक्स से कंफ्यूज्ड है इथिक्स भी सिर्फ मॉडरेशन की बात करता है जो बोरिंग लग सकता है अरिस्टोटल को पैशन की कमी है जो प्लेटो में थी और वो ज्यादा कंजर्वेटिव फिर भी एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहा और पूरे मिडिवल यूरोप की थिंकिंग एरिस्टोटल के कामों पर बेहद थी लाइफ के लास्ट में एरिस्टोटल एलेक्सेंडर के कारण मुसीबत में पड़े क्योंकि अलेक्जेंडर से नफरत करते थे जब अलेग्जेंडर मरा तो एरिस्टोटल पर लोगों ने रिलीजन की इंसल्ट का चार्ज लगाया एरिस्टोटल समझ गए कि उनके खिलाफ फैसला होगा तो वो एथेंस छोड़कर गए और कुछ टाइम बाद मर गए उसी साल डेमोस्थेंस यानी महानोरेटर भी मरा और ग्रीस का गोल्डन एरा खत्म हो गया यूरोप में अगले हजार साल तक अंधेरा रहा जब तक फिलॉसफी फिर से नहीं जागी फ्रांसिस बेकन जब एथेंस इस पार्टा से हारा और सॉक्रेटिस को मार दिया गया तब ग्रीक फिलोसफी का गोल्डन टाइम खत्म होगा एलेक्सेंडर ने ग्रीस को जीता पर वो खुद एशिया की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस हो गया और अपने आप को गॉड कहने लगा ग्रीक और एशियन आइडियाज मिक्स हुए जेनो ने स्टोसिज्म नाम का आइडिया दिया कि इंसान सब कुछ एक्सेप्ट कर ले और अपनी इच्छाएं यानी डिजायर कम करे ताकि दुख कम होशी ही सब कुछ है पर ये खुशी सिर्फ शांति और सुकून वाली होनी चाहिए सेंसुअल नहीं ये दोनों आइडियाज ग्रीस में पॉपुलर हुए क्योंकि लोग हार मान चुके थे और लाइफ से निराश यानी होपलेस हो गए थे रोमन ग्रीस पर हावी हुए और ये फिलोसफीज रोम ले आए स्टोइसिज्म रोमन एम्पायर में फेमस हुआ जैसे एम्पिर मार्कसोरेलियस और, और स्लेव एपिक्टेटस दोनों ने एक्सेप्ट किया कि कि इंसान को हर हालत में शांति से से रहना चाहिए। एपिक्यूरियन लुक्रेशियस कहे कि दुनिया एटम्स और और स्पेस बनी है और सब कुछ बदलता रहता है कुछ भी परमानेंट नहीं है न दुनिया न लोग ये पेमिज यानी उदासी दिखाता है कि रोमन लोग भी अब थक गए थे और लाइफ से तंग आ चुके थे इसी दौरान क्रिश्चियनिटी आई और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि ये आइडियाज स्टोइसिज्म से मिलते थे जैसे सेल्फ डिनाइल और दुनिया का एक दिन खत्म होना रोम की पावर खत्म हुई रोड्स टूट गई और जर्मन लोग रोम में आ गए रोमन एम्पायर चर्च में बदल गया जो यूरोप की सबसे पावरफुल फोर्स बन गई चर्च ने हजार साल तक यूरोप को यूनाइट किया पर इसकी वजह से लोगों की थिंकिंग एक जगह रुक गई थी फिलोसफे सिर्फ चर्च के आइडियाज को प्रूव करने में लगी हुई थी नए विचार नहीं आए लेकिन धीरे धीरे यूरोप में फिर से खुशहाली आई ट्रेड बढ़ा सिटीज फिर से बनी पेपर और प्रिंटिंग आए नेविगेशन और साइंस में डिस्कवरीज हुई जैसे टेलीस्कोप्स और कंपास। रॉजर बेकन लियोनार्डो कॉपरनिकस और कॉपर जैसे लोगों ने दुनिया को नए आइडियाज दिए और यूरोप की थिंकिंग बदल गई। इस नए जमाने को फ्रांसिस बेकन ने समझा और उन्होंने फिलोसफी को पुराने जमाने से बाहर निकाला बेकन 1561 में लंदन में पैदा हुए उनके पापा और मां दोनों बहुत टैलेंटेड थे इंग्लैंड तब गोल्डन एज में था ट्रेड और साइंस बढ़ रहे थे शेक्सपियर जैसे राइटर थे और इंग्लैंड पावरफुल बन रहा था बेकन कैम्ब्रिज गए पर अरिस्टोटल की फिलॉसफी पसंद नहीं आई उन्होंने सोचा कि फिलॉसफी सिर्फ आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों को प्रैक्टिकल चीजें देनी चाहिए पॉलिटिक्स में गए पर पापा की डेथ के बाद गरीब हो गए फिर भी उन्होंने पॉलिटिक्स में धीरे धीरे तरक्की की और पावरफुल पोजिशंस तक पहुंचे बेकन की लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी हुई उनका दोस्त एसेक्स एलिजाबेथ क्वीन के अगेंस्ट गया तो बेकन ने दोस्त से ज्यादा लोयलिटी क्वीन को दी और एसेक्स को पनिश करने में मदद दी इस वजह से लोग उनसे नाराज हुए फिर भी वो धीरे धीरे सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर बने पर उनकी एंबिशन और पैसे की चाहत उसे बेचैन करती रही बेकन के एसेस बहुत फेमस हैं इनमें वो कहते हैं कि फिलॉसफी प्रैक्टिकल होनी चाहिए सिर्फ किताबों में नहीं उनके हिसाब से ट्रुथ यानी सच ही सबसे अच्छा है और विजडम वो है जो एक्सपीरियंस से आए वो स्टोइसिज्म के खिलाफ है क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है इंसान को अपने डिजायर्स को दबाना नहीं चाहिए क्योंकि दबाई हुई डिजायर्स फिर से जोर से बाहर आती हैं। बेकन कहते हैं कि बॉडी को प्लेजर्स और एक्सेस यानी ज्यादा इंजॉयमेंट की आदत होनी चाहिए ताकि जब लाइफ में टेम्पटेशंस आए तो इंसान बिगड़े नहीं उनके हिसाब से गार्डन होना हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बेस्ट है मोरली बेकन प्रैक्टिकल है वो कहते हैं कि लोग प्योर ऑनेस्टी नहीं कर सकते थोड़े चलाकी भी जरूरी है वो लव को वीकनेस मानते हैं और फ्रेंडशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि फ्रेंड से दिल की बात कह सकते हैं जिससे टेंशन कम होती है उनके हिसाब से यंग लोग एनर्जी वाले होते हैं पर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता ओल्ड लोग स्लो और कॉशियस होते हैं इसलिए दोनों का मिक्स बेस्ट है पॉलिटिक्स में कंजरवेटिव है वो मोनार्की, यानी राजा के राज को बेस्ट गवर्नमेंट मानते हैं क्योंकि पावरफुल और क्विक होती है उनके हिसाब से डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है क्योंकि लोग बेवकूफ होते हैं रिवोल्यूशन अवॉइड करने के लिए रिच और पूर का गैप कम होना चाहिए वो फिलॉसफी को यूज करना चाहते हैं ताकि दुनिया में प्रैक्टिकली फायदा हो बेकर ने एक नया मेथड दिया फिलॉसफी के लिए जिसमें सिर्फ थियोरीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स होंगे उन्होंने कहा कि यह फिलॉसफी नॉलेज नहीं पावर होनी चाहिए जिससे इंसान की लाइफ प्रैक्टिकली बेटर हो यह मॉडर्न साइंस की शुरुआत थी और इसलिए बेकन को मॉडर्न जमाने का पहला फिलोसोफर कहा गया है बेकन कहते हैं कि काम करने के लिए नॉलेज चाहिए नेचर को समझकर ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं साइंस ही यूटोपिया का रास्ता है पर अभी साइंस कंफ्यूज है रास्ता भटक गई है बेकन चाहते हैं कि सब साइंस को सही जगह पर रखें उनकी कमी और जरूरतें देखें और नए प्रॉब्लम्स को समझें द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में बेकन नॉलेज का सर्वे करते हैं देखते हैं कहां कहा साइंस खाली पड़ी है और कैसे लोगों को इंस्पायर करके उन फील्ड्स को डेवलप किया जा सकता है बेकन कहते हैं सभी साइंसेस को उनकी सही जगह पर बिठाना जरूरी है और उनके डिफेक्ट्स, नीड्स और पॉसिबिलिटीज पर काम करना चाहिए मेडिसिन पे फोकस करते हैं डॉक्टर्स को एडवाइस देते हैं कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें नॉलेज लिखें, कंपेयर करें और लाइफ को बढ़ाने पर ध्यान दें न कि सिर्फ बेकार इलाज पे साइकोलॉजी के बारे में बेकन कहते हैं कि ह्यूमन एक्शंस कॉज और इफेक्ट्स से होते हैं चांस कुछ नहीं होता विल भी नेचर का पार्ट है फ्री विल सिर्फ एक अजम्शन है वो सोशल साइकोलॉजी भी सजेस्ट करते हैं लोग हैबिट एजुकेशन इमिटेशन कंपनी लॉ एग्जाम्पल प्रेज, ए टी इनसे बनते हैं सुपरस्टिशंस को भी साइंस से टेस्ट करने को कहते हैं कुछ सच्चाई निकल सकती है जैसे एलकमी से केमिस्ट्री निकली थी सक्सेस के लिए नॉलेज अपने और दोस्तों को समझना जरूरी है और दोस्ती भी एक तरह की पावर है बेकन एडवाइस देते हैं कि दोस्ती में हमेशा गार्ड रखनी चाहिए अपनी सोच सबको मत बताइए कभी कभी थोड़ा एटीट्यूड भी जरूरी है साइंस की कमी यह है कि उसके पास एक सेंट्रल गोल नहीं है फिलॉसफी चाहिए जो साइंस को गाइड करे वैसे ही जैसे पॉलिटिक्स को स्टेट्समैनशिप चाहिए फिलोसफी फियर ऑफ डेथ और लॉस को कम करती है और सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस माइंड की चीजों में है गवर्नमेंट को भी फिलोसफी की जरूरत है वाइज और लर्नर्ड किंग्स बेस्ट होते हैं तभी सही टाइम आता है बेकन चाहते हैं कि साइंस एक इंटरनेशनल टीम वर्क बन जाए हर यूनिवर्सिटी अलग फील्ड पे काम करे और सब मिलकर रिसर्च और एजुकेशन करे गवर्नमेंट्स को भी साइंस और एजुकेशन पे पैसा लगाना चाहिए ताकि सबके पास नॉलेज हो बेकन का मेन आइडिया है कि अगर साइंस को सही ऑर्गेनाइज किया जाए तो इंसान नेचर पे कब्जा कर सकता है अब तक साइंस स्लो थी क्योंकि तरीके गलत थे नए तरीके चाहिए यही नया ऑर्गेनम है नोवम ऑर्गेनम इसमें बेकन ने लॉजिक को नया बना दिया इंडक्शन को एडवेंचर बना दिया वो कहते हैं थियोरी से ज्यादा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करिए हमारे दिमाग में बायसेस होते हैं आइडल्स जो गलत सोच बनाते हैं आइडल्स ऑफ ट्राइब ह्यूमन नेचर की गलतियां हम सब चीजों में ज्यादा ऑर्डर देखते हैं जो रियलिटी में नहीं होता आइडल्स ऑफ गेव हर इंसान की अपनी पर्सनल बायसेस और हैबिट्स कुछ पुराने जमाने को ज्यादा मानते हैं कुछ नए को आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस लैंग्वेज का गलत यूज बातों का गलत मतलब इससे कंफ्यूजन होती है आइडल्स ऑफ थिएटर फिलोसफर्स के बनाए ख्याली सिस्टम्स, जो रियलिटी से अलग है जोर देते हैं हाइपोथेसिस बनाइए, एक्सपेरिमेंट करिए, डेटा कलेक्ट करिए एनालाइज करिए और फिर से टेस्ट करिए इंडक्शन का मतलब सिर्फ डेटा जमा करना नहीं बल्कि डेटा को सिस्टमेटिकली चेक करना गलत एक्सप्लेनेशन को हटाना सही कॉज ढूंढना जैसे बेकन ने हीट को मोशन से रिलेट किया बेकन कहते हैं कि साइंस का मेन गोल थियोरी और प्रैक्टिस दोनों है और जब फॉर्म्स यानी लॉज समझ जाएंगे तो इंसान दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकता है ब्रिजेस बना सकता है सोसाइटी को समझ सकता है न्यू एटलैंटिस में बेकन एक आइडियल सोसाइटी दिखाते हैं जहाँ साइंस की रिस्पेक्ट है और सोलोमन्स हाउस यानी साइंटिफिक दुनिया को गाइड करता है वहां पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स इंजीनियर्स थिंकर्स रूल करते हैं दुनिया भर से नॉलेज मंगाई जाती है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इन्वेंशंस पे काम होता है और लोगों की भलाई के लिए साइंस यूज होती है बेकन के फिलोसफी का रिव्यू में लोग कहते हैं इंडक्शन नया नहीं था पर बेकन ने उसको सिस्टमेटाइज किया हर किसी के लिए सिंपल बनाया उनका अपना मेथड परफेक्ट नहीं था मॉडर्न साइंस हाइपोथेसिस और डिडक्शन भी यूज करती है बेकन खुद साइंस के कुछ नए आइडियाज इग्नोर कर गए पर उनकी इंस्पिरेशन ने रॉयल सोसाइटी और एनलाइटनमेंट को जन्म दिया जिससे यूरोप की सोच बदल गई बेकन का गोल हमेशा यूनिटी था सारी साइंस को जोड़ना इंसान की पावर बढ़ाना नेचर पे कब्जा करना बेकन की लाइफ ट्रेजेडी थी पावर के चक्कर में गिर गए लोगों की जेलसी का शिकार हुए जज की कुर्सी चली गई मरने से पहले उन्होंने काम करते करते अपनी लाइफ खत्म कर दी एक्सपेरिमेंट्स करते करते डेथ हो गई अपने विल में लिखा कि उनका नाम अगली जनरेशंस को दिया जाए और वैसे ही हुआ दुनिया उनको याद रखती है स्पिनोजा ज्यूज काफी साल पहले अपने घर जेरूसलेम से निकाल दिए गए थे पूरी दुनिया में बिखर गए हर जगह उनको सताया गया घेटों में बंद किया धंधा या जमीन रखने से रोका लोग उन पे जुल्म करते रहे लेकिन फिर भी ज्यूज ने अपनी कम्युनिटी, कल्चर और रिचुअल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा स्पेन में जब मुस्लिम रूल था ज्यूज खुश थे सीख रहे थे लिख रहे थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप की कल्चर में पर ग्रेनेडा के फॉल और क्रिश्चियंस के आने के बाद ज्यूज को फिर निकाल दिया गया प्रॉपर्टी छीन ली गई बहुत से मारे गए कुछ हॉलैंड आ गए यहीं पर स्पिनोजा के इंसेस्टर्स भी आ गए हॉलैंड में ज्यूज ने अपना सिनेगॉग बनाया थोड़ा सुकून मिला लेकिन फिर भी उनकी कम्युनिटी के अंदर भी कंट्रोवर्सीज हुई जैसे उरियल एक्कोस्टा को पब्लिकली माफी मंगवानी पड़ी और बाद में उसने सुसाइड कर लिया बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे सिनेगॉग में घंटों बिताते रिलिजन और हिस्ट्री में घुसे रहते बाइबल से तालमुद फिर गेरसन, गैसिकस सबकी बुक्स पढ़ी और सबसे ज्यादा असर हुआ कि गॉड और यूनिवर्स एक हो सकते हैं माइमोनीडीज और इब्न एजरा जैसे राइटर्स की लॉजिक ने उनको डाउट करना सिखाया पूरे फेथ पे क्वेश्चन करने लगे फिर उन्होंने लैटिन सीखा ताकि क्रिश्चियन फिलोसफर्स को भी समझ सके और अपना सर्कल बड़ा किया वेंडर इंडे उनके टीचर थे उनकी बेटी पे क्रश भी था पर बाद में किसी और ने उससे शादी कर ली लैटिन से स्पिनोजा ने प्लेटो एरिस्टोटल स्टोइक्स, डेमोक्रेटस एपिक्यूरस, लुक्रेशियस ब्रूनो सबको पढ़ा और सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ यूनिटी की आइडिया से कि सब कुछ एक ही है गॉड और नेचर अलग नहीं है डिकार्ड की फिलोसफी भी उनको मिली पर को की पसंद नहीं है। उनको लगा कि सब कुछ एक ही है। 1656 में स्पिनोजा पे हेरेसी का इल्जाम लगा उनको बुलाकर पूछा गया कि क्या उन्होंने कहा है कि गॉड की बॉडी हो सकती है एंजल्स हेलोसिनेशन हो सकते हैं और सोल सिर्फ लाइफ है उनको 500 डॉलर एन्यूटी ऑफर की गई कि बस बाहर से ही फेस का नाटक कर लें। लेकिन स्पिनोजा ने रिफ्यूज कर दिया उनको फुल एक्स कम्युनिकेशन मिला एक इंटेंस रिचुअल था कर्ज पढ़कर उनको कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया किसी को उनसे बात करने उनके घर में आने उनके लिखे को पढ़ने तक मना कर दिया ये लीडर्स भी मजबूर थे क्योंकि उनको अपने होस्ट कंट्री हॉलैंड को दिखाना था कि वो डेंजरस हेरे अलाव नहीं करते जूडाइजम उनका रिलीजन ही नहीं उनकी आइडेंटिटी और सर्वाइवल का तरीका था इसलिए हेरेसी को टॉलरेट नहीं किया स्पिनोजा ने एक्सकम्युनिकेशन को साइलेंट तरीके से एक्सेप्ट किया पर असली में वो अंदर से अकेले हो गए थे फैमिली ने भी उनको छोड़ दिया फ्रेंड्स ने भी एक बार उन पर अटैक भी हुआ पर बच गया उन्होंने अपना नाम बारूक से बेनेडिक्ट रख लिया और एक एटिक रूम में शिफ्ट हो गए लेंस पॉलिश करने लगे टीचिंग भी की मिनिमलिस्ट जिंदगी जीते रहे काफी सेटिस्फेक्शन पाते थे अपने काम और सोच में उनका रूटीन सिंपल था पैसे कम मिलते थे पर खुश थे कहते थे कि वर्क और सिंप्लिसिटी से ही इंसान खुश रह सकता है अपियरेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता बस अंदर की विजडम और सुकून जरूरी है राइंसबर्ग के टाइम पे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी किताब लिखी एथिक्स पर पब्लिश करने से डरते थे क्योंकि हॉलैंड में भी फिलासफर्स को जेल भेजा जा रहा था स्पिनोजा की बुक्स मोस्टली उनके मरने के बाद पब्लिश हुई एथिक्स ट्रिटीज ऑन पॉलिटिक्स ट्रिटीज ऑन देंबो लाइफ बस दो बुक्स उनके नाम से पब्लिश हुए। प्रिंसिपल्स ऑफ कार्टिजियन फिलोसोफी और ट्रैक्टेटस थियोलॉजिको पॉलिटिकस। इस बुक में उन्होंने बाइबल को एलेगरी बताया कहा कि बाइबल का लैंग्वेज डिलिबरेटली मेटाफोरिकल है ताकि आम आदमी समझ सके उसका टारगेट इमेजिनेशन को जगाना था न कि रीजन को सेटिस्फाई करना बाइबल मेरेकुल्स दिखाता है क्योंकि मासेस को यही चाहिए पर असल में God और नेचर अलग नहीं है सब कुछ एक ही लॉ से चलता है दोनों ओल्ड और न्यू में स्पिनोजा कोई भेद नहीं मानते और जीजस को बेस्ट प्रॉफिट मानते हैं पर गॉड नहीं स्पिनोजा कहते हैं कि रियल विजडम गॉड के इटर्नल लॉ को समझना है और क्रिश्चियंस जीव की दुश्मनी अननेसेसरी है इंप्रूवमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट में स्पिनोजा लिखते हैं कि मैंने सब कुछ फिलोसफी के लिए छोड़ा क्योंकि फेम और पैसा सिर्फ चंचल खुशी देता है पर नॉलेज ही रियल हैप्पीनेस है स्पिनोजा का रूल था पब्लिक के साथ सिंपल तरीके से बात करिए जरूरत के प्लेजर्स इंजॉय करिए बस जितना पैसा चाहिए उतना कमाइए उन्होंने नॉलेज के टाइप्स एक्सप्लेन किए हेरसी जो दूसरे बोलते हैं वेग एक्सपीरियंस रीजनिंग और हाइस्ट इंट्यूटिव डायरेक्ट नॉलेज जिसे लॉज समझ आते हैं फिलोसफी का काम है चीजों के पीछे की इंटरनल यूनिटी को ढूंढना एथिक्स लिखने का तरीका उनका जियोमेट्रिक है लाइक मैथ एग्जाम्स प्रूफ थियर उनका एम था वर्ल्ड की केयस को यूनिटी में लाना और सब कुछ लॉजिक से समझना लेकिन उनकी लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स है हर लाइन पढ़कर सोचना पड़ता है पिछले पार्ट्स समझे बिना आगे कुछ नहीं समझ आता इस कहते हैं कि इस किताब को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए बार बार पढ़ के ही समझ आएगा जो भी फिलोसफी को डीपली समझना चाहता है उसके लिए स्पिनोजा एक ट्रेसर है स्पिनोजा के फिलोसफी का मेन आइडिया है कि सब कुछ हर चीज एक ही रियलिटी का हिस्सा है जिसे वो सब्सटेंस कहते हैं ये सब्सटेंस ही गॉड है यही नेचर है यही रियलिटी है और सब कुछ इसी से निकला है हम हमारी सोच हमारा शरीर प्लेनेट सब एक ही सब्सटेंस के मोड है यानी टेम्परे रूप है गॉड अलग से कोई चीज नहीं है बल्कि यूनिवर्स की जो लॉज है स्ट्रक्चर है वही गॉड है स्पिनोजा कहते हैं गॉड सब जगह है सब चीजों में है सब कुछ गॉड के अंदर है नेचर भी दो तरीके से है एक एक्टिव प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स बनता रहता है और दूसरा पैसे जो ऑलरेडी बन गया है गॉड कोई इंसान की तरह नहीं है न उसका कोई दिमाग है न इच्छा न ह्यूमन जैसे इमोशंस गॉड के विल और नेचर के लॉ सेम चीज हैं। इस यूनिवर्स में सब कुछ एक फिक्स्ड लॉ के हिसाब से होता है कोई चीज रेंडमली या किसी की ख्वाहिश पे नहीं होती अच्छा बुरा सुंदर भद्दा ये सब इंसानों की नजर से है यूनिवर्स के लिए इनका कोई मतलब नहीं जो चीज हमें अच्छी या बुरी लगती है वो सिर्फ हमारी लिमिटेड सोच है यूनिवर्स के पूरे सिस्टम में इन सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं माइंड और मैटर दिमाग और शरीर भी अलग नहीं है दोनों एक ही प्रोसेस के अलग रूप हैं। जो अंदर से सोच है वही बाहर से मोशन है माइंड और बॉडी एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करते क्योंकि दोनों अलग चीज ही नहीं है ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं हर आइडिया का अपना बॉडी का रिएक्शन है हर बॉडीली चेंज का अपना मेंटल रिएक्शन है विल और इंटेलेक्ट भी अलग नहीं दोनों एक ही चीज है जो चीज हम चाहते हैं वो हमारी डिजायर है और डिजायर का रूट है खुद को बचाए रखना यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन हम खुशी पाने के लिए नहीं चाहते हम जो चाहते हैं वही अगर मिल जाए तो खुशी मिलती है इसलिए फ्रीविल कांसेप्ट स्पिनोजा नहीं मानते वो कहते हैं कि हमारी हर चाह हर एक्शन एक चेन में लिंक्ड है हर चीज किसी न किसी रीजन की वजह से होती है जो और किसी रीजन से होती है ऐसे इन्फिनेट चेन चलती रहती है हम सोचते हैं हम फ्री हैं पर असल में हम अपने डिजायर्स के चेन में बंधे हुए हैं साइकोलॉजी की स्टडी भी इस पिनोजा कहते हैं साइंस की तरह ज्योमेट्री के जैसे करनी चाहिए बिना बायस के जैसे वेदर के फिनोमेना को देखते हैं वैसे ही एथिक्स में इस पिनोजा कहते हैं तीन तरीके की मोरलिटी होती है एक जीसस और बुद्ध की जिसमें प्यार दया सबको एक जैसा माना जाता है दूसरी मकियावली और निच की जिसमें पावर फाइट डिफरेंस और स्ट्रेंथ की वैल्यू है तीसरी प्लेटो एरिस्टोटल की जिसमें इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मिक्स होती है लव और पावर स्पिनोजा तीनों को कंबाइन करके खुश रहने को मेन एम मान लेते हैं हैप्पीनेस इज प्लेजर और पेन का अबसेंस पर प्लेजर पेन भी एक प्रोसेस है कोई परमानेंट स्टेट नहीं हर पैशन इमोशन सिर्फ बॉडी का मॉडिफिकेशन है और आइडिया उसका मेंटल पार्ट है वर्चू यानी एबिलिटी अपनी पावर को बढ़ाने की जितना ज्यादा अपनी पावर प्रिजर्व कर सकते हैं उतनी ज्यादा वर्चू है इगोइज यानी अपना भला सोचना ये नेचुरल है और स्पिनोजा कहते हैं कि ये लॉजिकल भी है लेकिन ह्यूमिलिटी यानी अपने आप को नीचा दिखाना या गिल्ट ये सब वीक लोगों की बातें हैं मॉडेस्टी ठीक है लेकिन शो ऑफ गलत है हेट को लव से ही खत्म किया जा सकता है क्योंकि तो हेट को हेट से बढ़ावा मिलता है पर लव से हेट टूट जाता है रीजन सबसे बड़ी वर्चू है क्योंकि पैशन यानी अंधारी एक्शन हमें कंफ्यूजन में डाल देता है रीजन का काम है सब डिजायर्स को ऑर्डर में लाना इमेजिनेशन और फोरसाइट से फ्यूचर का सोचना और अपनी फ्रीडम पाना फ्रीडम का मतलब है अपने पैशंस के गुलाम न बनना पर उनको समझना कोऑर्डिनेट करना सिर्फ नॉलेज ही हमें फ्री बना सकता है समझदार आदमी वो है जो हर चीज को पर्सपेक्टिव से देखता है अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करता है और खुद पे कंट्रोल करता है डिटर्मिनिज्म को समझ के हम दूसरों से नफरत नहीं करते गुस्सा नहीं करते उन्हें माफ करना भी सीख लेते हैं क्योंकि हर किसी का एक्शन एक कॉज का रिजल्ट है सोसाइटी इसीलिए रूल्स बनाती है ताकि सबका बिहेवियर कोऑर्डिनेट हो सके रिलिजन और इमोर्टेलिटी के टॉपिक पे स्पिनोजा कहते हैं कि इंसान अपने आप को नेचर के पार्ट के रूप में समझे अपने इंडिविजुअलिटी को छोटा माने सब एक ही रियलिटी का हिस्सा है माइंड का कुछ पार्ट इटर्नल है क्योंकि जब तक हम इटर्नल ट्रुथ्स को समझ रहे हैं हम भी इटर्निटी का हिस्सा है पर्सनल मेमोरी या हेवन आफ्टर डेथ में वो बिलीव नहीं करते उनके लिए इमोर्टेलिटी का मतलब है हमारे आइडियाज हमारा रेशनल थिंकिंग यूनिवर्स में इफेक्ट डालते हैं वो एक तरह से अमर हो जाते हैं रियल वर्चू का रिवॉर्ड भी वर्चू ही है अलग से कुछ नहीं मिलता जो पर्सन समझ जाता है कि सब कुछ गॉड के लॉ के हिसाब से हो रहा है वो जिंदगी के हर चीज को शांति से एक्सेप्ट कर लेता है और इनर पीस में रह सकता है पॉलिटिकल ट्रिटीज में स्पिनोजा कहते हैं कि नेचुरल स्टेट में कोई रूल कोई मोरालिटी नहीं होती हर कोई अपना फायदा देखता है बस ऑर्गेनाइज सोसाइटी आने पर ही राइट और रॉन्ग बनता है जब लोग मिलकर स्टेट बनाते हैं तभी लॉ और राइट्स बनते हैं लॉ इसीलिए चाहिए क्योंकि लोग नेचुरली सेल्फिश हैं, सब अपना ही देखते हैं परफेक्ट लॉ वही है जो इंडिविजुअल के पावर्स को सिर्फ उतना ही लिमिट करे जितना जरूरी है सबके इंटरेस्ट के लिए स्टेट का एम लोगों को दबाना नहीं उनको सिक्योरिटी देना है ताकि वो अपना पोटेंशियल पूरा कर सके फ्रीडम स्टेट का गोल है पर अगर स्टेट अनफेयर बन जाए तो रीजनेबल प्रोटेस्ट और फ्री स्पीच अलाउड होनी चाहिए स्टेट जितना माइंड पे कंट्रोल कम करे उतना अच्छा फ्री एजुकेशन फ्री डिस्कशन और डेमोक्रेसी में लोगों को एक्शन पे रेस्ट्रिक्शन हो सकता है सोच पे नहीं डेमोक्रेसी बेस्ट है पर डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी मीडियोकर लोग पावर में आ जाते हैं इसलिए बेस्ट लोगों को ट्रेन करना चाहिए लीडरशिप के लिए स्पिनोजा के फिलोसफी का असर बहुत बड़ा रहा पहले तो लोग उनको एथिस्ट बोलकर हेट करते थे पर बाद में लेसिंग गोइथ हेगल और यूरोप के थिंकर्स ने उनको एडमायर किया उनके फिलोसफी ने मॉडर्न साइंस साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स को डीपली इंफ्लुएंस किया स्पिनोजा के आइडियाज सबके लिए अलग मतलब रखते हैं हर जेनरेशन उसमें नया मीनिंग पाती है स्पिनोजा का मेन लेसन है कि गॉड का मतलब है यूनिवर्स का लॉ नॉलेज से ही रियल फ्रीडम मिलती है और हैप्पीनेस अपनी रियलिटी को समझ के उसमें पीसफुली रहने में है वोल्टे एंड द फ्रेंच एनलाइटनमेंट वोल्टे पेरिस में रहकर अपने प्ले मेरोप की रिहर्सल करवा रहे थे जिसमें एक्ट्रेस ने कहा कि इतनी पैशन लाने के लिए अंदर से डेविल चाहिए वोल्टे ने कहा हां आर्ट्स में सक्सेस के लिए डेविल होना चाहिए उनके दुश्मन भी कहते थे वोल्टे में अजीब एनर्जी है वो इंसान के जैसे फ्लॉज से भरे थे वेन फ्लर्टी कभी कभी डिसऑनेस्ट पर उनके अंदर काइंडनेस भी थी दोस्तों की हेल्प भी करते थे पैसा भी खर्च करते थे दुश्मन को भी माफ कर देते थे लेकिन इन सबसे ऊपर उनका माइंड था उनके दिमाग की स्पीड क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस सबसे अलग थी वोल्टे ने 99 वॉल्यूम्स लिखे हर टॉपिक पे हर पेज में स्पार्कल है वो कहते थे मेरा काम है जो सोचता हूं वो कहना उनके लिखने के स्टाइल उनके आइडियाज सब इतने तगड़े थे कि आज भी अगर उसके बैटल्स रेलिवेंट नहीं भी लगते उसकी एनर्जी सबको इंस्पायर करती है वोल्टे कभी आइडल नहीं रहे हमेशा काम करते रहे वो कहते थे काम करिए वरना जिंदगी बोर हो जाएगी उन्होंने अपने टाइम के सबसे ज्यादा लिखने वाले सोचने वाले लोगों में सबसे ज्यादा काम किया फ्रांस की एटीन सेंचुरी का सोल वोल्टे थे उनके लिखने सोचने बोलने इन सब ने पूरा जमाना बदल दिया इटली में रेनासॉन्स हुआ जर्मनी में रिफॉर्मेशन पर फ्रांस में वोल्टे ही रेनासॉन्स और रिफॉर्मेशन दोनों थे उन्होंने सुपरिस्टिशन और करप्ट चर्च का जबरदस्त विरोध किया लोगों को रीजन और एक्सपेरिमेंट की तरफ ले गए और रिवोल्यूशन की ग्राउंड वर्क तैयार कर उनकी इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रांग थी कि जब उनके खिलाफ एक्जाइल, जेल सेंसरशिप सब कुछ हुआ फिर भी किंग्स पोप्स एम्पयर्स सब उनसे डरते थे उनकी बात सुनते थे उन्होंने लिखा जब नेशन सोचना शुरू कर देता है तो उसको रोकना नामुमकिन है और बोलते कि वजह से फ्रांस ने सोचना शुरू किया वोल्टे का असली नाम फ्रांसवा मेरी और 1694 पेरिस में पैदा हुए। फादर नोटरी थे, थोड़ी एरिस्टोक्रेट थी। थी, के जन्म पे ही हो गए। उनकी हेल्थ वीक थी, पर जिंदगी उनके स्पिरिट ने कभी हार नहीं मानी। भाई स था पर वोल्टे बचपन से आर्गुमेंट, क्वेश्चनिंग करते थे लिखना उनका शौक था एक फेमस कॉर्टिजियन नीन दे एनक्लोस बचपन में उनमें ग्रेटनेस देखी और बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए जिसवेट्स ने उनको डायलैक्टिक सिखाई ताकि किसी भी चीज को प्रूव कर सके इसलिए आगे जाके किसी भी चीज पे आसानी से बिलीव नहीं करते थे लिटरेचर उनका पैशन था फादर को लगा ये कुछ नहीं करेगा पर वोल्टे ने लिटरेचर को अपना कैरियर बना लिया बचपन में लेट नाइट आउटिंग्स करते थे इसलिए फादर ने अलग अलग रिलेटिव के यहां भेज दिया पर सब उनके चार्म के सामने हार गए सत्रह में पोस्टिंग हुई, भी लव फिर पेरिस वापस 1717 में के खिलाफ पोएम्स लिखने के चक्कर में वेस्टली जेल गए वहां पे उन्होंने अपना पेन नेम वॉल्टे रखा और एक इपिक जेल से निकलते ही उनका एक प्ले सुपर हिट हो गया पैसा भी कमाए वो हमेशा स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे लॉटरी जीते रिच बने और जिनरस भी रहे लेकिन प्लेस में फेलियर स्मॉल पॉक्स की बीमारी सब फेस किया पर हेनरियाडे की वजह से फेमस हो गए। पेरिस के सलून्स में उनकी एंट्री हो गई लोग उनकी कन्वर्सेशन के दीवाने हो गए फेम के बाद भी स्टोक्रेट्स उनसे थोड़ा जलस थे एक बार एक लॉर्ड ने इंसल्ट किया तो वोल्टे ने जबरदस्त रिप्लाई दिया फिर रफीन्स ने उनको मारा उनसे ड्यूल का चैलेंज दिया फिर पुलिस ने फिर से बेसिले में डाल दिया और फिर इंग्लैंड एग्जाइल भेज दिया इंग्लैंड में उन्होंने लैंग्वेज सीखी टॉप राइटर्स से मिले और देखा कि वहां सब अपनी मर्जी से लिखते हैं पोलिटिकल लिबर्टी है रिलीजियस की फ्रीडम है कोई बैसिले नहीं न्यूटन का फ्यूनरल अटेंड किया न्यूटन को ग्रेटेस्ट माइंड कहा और न्यूटन की साइंस को फ्रांस में पॉपुलर बनाया लेटर्स ऑन द इंग्लिश में वोल्टे ने इंग्लैंड की डेमोक्रेसी और फ्रीडम की तारीफ की फ्रांस की क्लर्गी और एरिस्टोक्रेसी की बुराई की मिडिल क्लास को राइज होने को कहा यही लेटर्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की आवाज थी फ्रांस वापस आके लेटर्स पब्लिश होने के बाद पार्लियामेंट ने उन्हें जलाने का ऑर्डर दे दिया फिर से जेल का डर हुआ तो वोल्टे एक मैरिड वुमेन मार्क्वेडी चैटेट के साथ सिरे चले गए दोनों ने मिलकर साइंस फिलॉसफी और आर्ट्स पर रिसर्च किया सिरे एक इंटेलेक्चुअल हब बन गया वहां वोल्टे ने अपनी बेस्ट ह्यूमरस स्टोरीज लिखी कैंडीड जेडिक मिक्रोमेगा लिंगुनो इटीसी इन स्टोरीज में आइडिया हीरो विलेन होते हैं और सोसाइटी की की हिपोक्रेसी पे मजाक बनाते हैं। जेडिंग में में, में। में फिलोसोफर की लाइफ दिखाई गई, कभी लव में, कभी लव पर एंड विज़डम मिलती है और यूनिवर्स के बेकार रूल्स पे सेटेरिकल कमेंट मिलता है 1736 में वोल्टे की फ्रेंडशिप हो गई फ्रेडरिक द ग्रेट से दोनों ने लेटर्स एक्सचेंज किए फ्रेडरिक ने वॉल्टे को बर्लिन बुला लिया दोनों फिलोसफी और आर्ट पे डिस्कस करते थे पर फिर फाइनेंशियल और पर्सनल डिस्प्यूट्स हुए। वोल्टे को वहां भी ट्रबल्स मिले, जेल जैसी सिचुएशन भी आई। फिर वापस फ्रांस आए तो एक्साइल मिल गई लेस लेसडेलिस नाम की जगह पे सेटल हुए हेल्थ और पीस ढूंढते रहे और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी किताब लिखी एसे ऑन दोरल एंड स्पिरिट ऑफ देश इस बुक में वोल्टे ने कहा कि नॉर्मल हिस्ट्री किंग्स वॉर्स और स्मॉल इवेंट्स पे फोकस करती है पर असली हिस्ट्री है ह्यूमन माइंड कल्चर साइंस आर्ट सोसाइटी का डेवलप होना लोग कैसे रहते थे उनकी रियल लाइफ कैसी थी किस तरह बारबेरिज्म से सिविलाइजेशन में आए उन्होंने कहा फैक्ट्स तो सिर्फ बेस मेन काम है उनको कनेक्ट करके एक थ्रेड ढूंढना जो सबको एक साथ समझाए वोल्टे ने किंग्स को हिस्ट्री से बाहर निकाल दिया मासेस आइडियाज और प्रोग्रेस को मेन बना दिया और यही मॉडर्न हिस्टोरिकल साइंस की शुरुआत थी लेकिन चर्च और अथॉरिटी को जब उन्होंने सच सच दिखाया तो सब ऑफेंड हो गए क्रिश्चियनिटी की एक तरफ को एक्सपोज किया चीन इंडिया परसिया को इक्वली रिस्पेक्ट दिया यूरोप के सुप्रियोरिटी को क्वेश्चन किया इसलिए फ्रांस ने उनको एग्जाइल दे दिया पर उनके आइडियाज उनकी थिंकिंग दुनिया भर के थिंकर्स, हिस्टोरियंस और रिवॉल्यूशनरीज को हमेशा इंस्पायर करते रहे वोल्टे ने फर्नी में सेटल होकर अपना असली घर बनाया यहां वो फ्रांस के पावर से सेफ से थे और स्विट्जरलैंड भी पास था यहाँ उनकी लाइफ का सबसे पीसफुल टाइम आया गार्डन में काम करते थे पेड़ लगाते थे और कहते थे हाँ मैंने चार हजार पेड़ लगाए सभी स्कॉलर्स, रूलर्स थिंकर्स और विजिटर्स उनसे मिलने आते थे हर दिन नए लोग आते हर टाइप के लेटर्स आते और पूरी दुनिया उनकी एडवाइस मांगती थी कभी कभी उनको लगता था कि उनका घर इन बन गया है फ्रेडरिक द ग्रेट ने भी माफी मांगी और वोल्टे की राइटिंग माइंड और कन्वर्सेशन की तारीफ की वोल्टे की जिंदगी में बड़ी ट्रेजिडीज और दुख है स्पेशली जब लिस्बन का अर्थक्वेक हुआ और तीस हजार लोग मर गए तब वोल्टे ने चर्च के ये सब गुनाह की सजा है वाले जवाब पे बहुत गुस्सा किया एक पोयम लिखी जिसमें गॉड इविल और सफरिंग पे सवाल उठाया उन्होंने कहा कि दुनिया में सब क्रीचर्स दुख में हैं, एक दूसरे को मारते हैं पर फिर भी लोग कहते हैं सब अच्छा है फिर सेवन ईयर्स वार आया और रूसो ने भी वोल्टे को क्रिटिसाइज किया वोल्टे ने इन सब को कैंडीड नाम के स्टोरी में सटायर बना दिया जिसमें हीरो कैंडीड और उसका टीचर फेंगल अलग अलग मिसफॉर्चून से गुजरते हैं हर जगह इनजस्टिस वायलेंस स्लेवरी और सी देखते हैं और एंड में कहते हैं हम अपना गार्डन उगाएंगे मतलब प्रैक्टिकल काम करो यूजलेस फिलोसफी का चक्कर न लगाओ उस वक्त फ्रांस में थिंकर्स जैसे लेमेट्री थिंकर सब रिलीजन डॉगमा सुपरस्टिशन और चर्च की पावर के खिलाफ लिख रहे थे इंसाइक्लोपीडी स्टार्ट की सब लेटेस्ट साइंटिफिक फिलोसॉफिकल नॉलेज को कॉमन लोगों तक पहुंचाया चर्च ने अपोज किया पर डिडरोट ने रुकने से मना कर दिया लॉमेट्री ने कहा कि सब कुछ एक मशीन है सोल भी मैटर का पार्ट है हेल्विटियस ने कहा कि मॉरलिटी का बेस सिर्फ सोसाइटी और नीड्स है गॉड नहीं हॉलबक ने रिलीजन को इग्नोरेंस फियर और पावर का टोल बताया सब लोग एनलाइटमेंट के लीडर वोल्टे को मानते थे और वोल्टे ने भी फिलोसोफिक डिक्शनरी लिखी ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट क्लियर आर्टिकल्स में सभी टॉपिक्स पे डाउट लॉजिक विट से बात करती थी वो सिस्टम या फिक्स्ड फिलोसोफी को ट्रस्ट नहीं करते थे डाउट को ही बेस्ट मानते थे और कहते थे सर्टेनिटी स्टूपिडिटी है फिर वोल्टे में एक बड़ी चेंज आई जब उन्होंने देखा टोलोस में प्रोटेस्टेंट्स में जबरदस्त हो रहा है नाम के लड़के को सिर्फ इसलिए टॉर्चर करके मार दिया गया क्योंकि उसके पास वोल्टे की किताब मिली थी वोल्टे इतना हर्ट और सीरियस हो गया कि उन्होंने ज लिनफेम क्रश द इनफेमी मतलब चर्च का एब्यूज और फैंटेसिज्म का नारा दे दिया और ट्रिटीज ऑन टॉलेशन और हजारों पैम्फलेट्स ऐसे लिखे सब जगह चर्च के पावर को चैलेंज किया चर्च ने उनको कार्डिनल बनाने का ऑफर भी दिया पर वोल्टे ने मना कर दिया वो कहते थे टॉलरेंस के बिना सोसाइटी हेल्दी नहीं हो सकती रिलीजन में जो ट्रू है उसको रखो लेकिन फेंटिसिजम और इनटॉलरेंस को डिस्ट्रॉय करो पॉलिटिकल लेवल पे वोल्टे रिवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते थे वो कहते थे सोसाइटी धीरे धीरे सुधारी, सबको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और फ्रीडम जरूरी है लेकिन पूरी इक्वेलिटी प्रैक्टिकल नहीं वो मोनार्के या रिपब्बिक दोनों पे न्यूट्रल थे अगर अच्छा किंग हो तो मोनार्के भी चलेगी वरना सिस्टम मैटर नहीं करता जब तक कॉमन आदमी सफर कर रहा है वॉर को सबसे बड़ा क्राइम मानते थे और कहते थे लोग अक्सर मिथ्स और सुपर में जीते हैं तब तक जब तक नए मिथ्स नहीं आ जाते वोल्टे और रूसो में बड़ी डिफरेंस थे वोल्टे रीजन एनलाइटमेंट और पीसफुल चेंज में बिलीव करते थे रूसो इंस्टिंक्ट रिवोल्यूशन और एक्शन में वोल्टे कहते थे सिविलाइजेशन ही बेस्ट है रूसो बैक टू नेचर इक्वेलिटी और रिवॉल्यूशन में बिलीव करते थे वोल्टे को लगता था कि सोसाइटी टाइम के साथ बदलती है कोई एक फॉर्मूला या यूटोपिया से नहीं बदल सकती अपने लास्ट ईयर्स में वोल्टे ने लोगों की मदद की पुअर लोगों को सपोर्ट दिया माफ भी किया और चैरिटी भी की लास्ट में पेरिस वापस गए सब लोग उनका स्वागत किए बेंजामिन फ्रेंकलिंग ने अपने ग्रैंड सन को उनका आशीर्वाद दिलवाया बोल्टन ने कहा गॉड और लिबर्टी डेथ के टाइम उन्होंने लिखा गॉड को अडोर करता हूं दोस्तों से प्यार करता हूं दुश्मनों से नफरत नहीं सुपरस्टिशियन से नफरत मरने के बाद भी पेरिस में उनका क्रिश्चियन बरियल नहीं दिया पर दोस्तों ने उनको सीक्रेटली होली ग्राउंड में दफनाया रिवोल्यूशन के बाद उनकी बॉडी को पेंथियन में लाई गई एक लाख लोग प्रोसेसन में आए और उनके टोम सिर्फ ये लिखा था लाइज वोल्टे।" इमैनुअल कांट एंड जर्मन आइडियलिज्म। कांट के फिलोसफी ने नाइनटीन्थ सेंचुरी की सोच पर पूरा राज किया उनके क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ने 1781 एटी वन में सबको हिला दिया कांट के आने से पहले यूरोप में साइंस और रीजन पे पूरा भरोसा था सब लोग सोचते थे कि सिर्फ नॉलेज और लॉजिक से इंसान की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और एक दिन सब परफेक्ट हो जाएगा वोल्टे डिडेरट और एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने रिलीजन और फेथ को रिजेक्ट किया पुराने बिलीव्स टूट गए और लोग रेशनलिज्म और मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ने लगे हियोम ने फिलोसफी में डाउट ला दिया कहा कि रीजन या नॉलेज उतनी पावरफुल नहीं जितना लोग सोचते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज का रियल सोर्स सिर्फ परसेप्शन और फीलिंग है लॉक ने कहा माइंड एक ब्लैंक स्लेट है सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है और इन आइडियाज नहीं होते बर्कली ने कहा मैटर असल में एग्जिस्ट नहीं करता सब कुछ माइंड के परसेप्शंस है योम ने कहा माइंड भी सिर्फ आइडियाज का सेट है कोई सोल या परमानेंट माइंड नहीं है और कॉजेलिटी यानी कारण प्रभाव भी सिर्फ हमारी आदत है रियल जरूरत नहीं इतना सब होने के बाद जब कांट ने ह्योम को पढ़ा तो उनको लगा कि रीजन को भी एग्जामिन करना जरूरी है साइंस और फेथ दोनों डाउट में आ गए थे दूसरी तरफ रूसो ने कहा कि फीलिंग्स इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस रीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइफ की रियल चीजें दिल से आती हैं सिर्फ दिमाग से नहीं कांट ने रूसो के आइडियाज पढ़े और सोचा कि रिलीजन को रीजन से बचाना है लेकिन साइंस को भी स्केप्टिसिजम से बचाना है इसलिए कांट ने सोचा कि ये सब आइडियाज लॉक बर्कली ह्यूम और रूसो सबको जोड़ के एक नई फिलॉसफी बनाई जाए कांट खुद कौन थे वो पर्सिया के कोनिक्सबर्ग में 1724 में पैदा हुए उनकी मां बहुत रिलीजियस थी इसलिए कांट पे बचपन से रिलिजन का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था लेकिन बड़े होते ही वो चर्च से दूर हो गए पर फेथ उनके अंदर रहती उनकी लाइफ बहुत सिंपल और रेगुलर थी कभी कॉनिक्सबर्ग से बाहर नहीं गए। दिन का रूटीन फिक्स था हर दिन टाइम पे चलना काम करना कॉफी पीना वॉक पे जाना सब सेम था। वो प्रोफेसर बने स्टूडेंट्स को सिखाया लिखने में स्लो थे लेकिन एक दिन उन्होंने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिख दी जो सबको सरप्राइज कर गई उन्होंने साइंस पर भी काम किया था प्लेनेट्स अर्थक्स animals के ओरिजिन पे भी सोचा और कहा कि शायद humans भी animals से डेवलप हुए हैं कांड की सबसे फेमस बुक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का मेन मकसद था यह दिखाना कि नॉलेज सिर्फ सेंसेस से नहीं आती माइंड खुद भी एक्टिव है वो सेंसेश को ऑर्गेनाइज करता है और कुछ चीजें हम पहले से जानते हैं जैसे मैथ्स के रूल्स स्पेस और टाइम कांड कहते हैं माइंड पैसिव नहीं है बल्कि वह सेंसेशन को परसेप्शन में और परसेप्शन को कॉन्सेप्ट में बदलता है सबसे पहले ट्रांसडेंटल एस्थेटिक इसमें कांड बताते हैं कि स्पेस और टाइम हमारे माइंड के बिल्ट इन टूल्स हैं बिना उनके कोई एक्सपीरियंस पॉसिबल ही नहीं मैथ्स की क्रिएटिविटी इसी वजह से है फिर ट्रांसडेंटल लॉजिक में बताते हैं कि माइंड परसेप्शन को ऑर्गेनाइज करता है कैटेगरीज की मदद से जैसे कॉजेलिटी यूनिटी नेसेसिटी इटीसी ये सब कैटेगरीज माइंड खुद देता है ये सेंसेशन से नहीं आते कांट का कोर आइडिया कि हम जो भी देखते हैं वो रियलिटी का पूरा सच नहीं है बल्कि हमारी माइंड का बनाया हुआ वर्जन है हम सिर्फ फेनोमिना देख सकते हैं असली थिंग इन इट यानी नोमिना को कभी डायरेक्टली नहीं देख सकते मतलब दुनिया जैसे हम देखते हैं वो हमारे माइंड की वजह से ऐसी है रियल वर्ल्ड कैसा है वो कभी पता नहीं चल सकता साइंस सिर्फ अपियरेंसेस यानी फेनोमिना पे काम कर सकती है लेकिन उनका रियल असल क्या है वो साइंस नहीं बता सकती जब साइंस या रिलीजन अल्टीमेट रियलिटी पे आंसर देने की कोशिश करते हैं तो वो या तो कंफ्यूजन यानी एंटीनोमीज में फंस जाते हैं या इलॉजिकल कंक्लूजन यानी पैरालॉज में आ जाते हैं जैसे वर्ल्ड फाइनाइट है या इनफाइनाइट हम दोनों सोच नहीं सकते कॉजिलिटी का बिगनिंग पॉसिबल ही नहीं सोल इमोर्टल है या नहीं रीजन प्रूव नहीं कर सकता गॉड है या नहीं लॉजिक से डिसाइड नहीं हो सकता रीजन की लिमिट है वो सिर्फ एक्सपीरियंस की दुनिया तक वैलिड है उसके बाहर नहीं इस तरह कांट ने साइंस को भी डाउट में डाल दिया और रिलीजन को भी साइंस सिर्फ अपियरेंसेज तक लिमिटेड है और रिलीजन को थियोरिटिकल रीजन प्रूव नहीं कर सकते। लोगों ने कांट पे बहुत क्रिटिसिज्म किया कुछ लोगों ने उनकी फिलॉसफी को डेंजरस कहा कुछ ने कहा उन्होंने गॉड को मार दिया लेकिन सच ये था कि कांट ने एक नई सोच दी कि माइंड खुद भी रियलिटी बनाता है और नॉलेज और रीजन की अपनी लिमिट्स हैं कांड ने कहा कि अगर रिलीजन को साइंस या थियोलॉजी पे बेस नहीं कर सकते तो फिर उसकी फाउंडेशन मोरल्स यानी नैतिकता पे होनी चाहिए थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र पे बेस कमजोर है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए फेथ यानी विश्वास को रीजन यानी तर्क से अलग कर देना चाहिए पर मोरल्स का बेस पक्का होना चाहिए जो एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि अंदर से सीधे फेल होता है जरूरत है एक ऐसे मोरल रूल की जो सब पे कोले लगे जैसे मैथ्स का रूल लगता है कांट कहते हैं हमारे अंदर एक आवाज है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो कहती है कि ऐसा काम करो जैसा तुम चाहो कि सब लोग वही काम करें झूठ बोलकर बच सकते हैं पर अगर सब झूठ बोलें तो सोसाइटी टूट जाएगी इसलिए झूठ मत बोलिए सही गलत का एहसास रीजनिंग से नहीं बल्कि अंदर से फीलिंग से आता है सही काम वही है जो ड्यूटी की वजह से किया जाए ना कि फायदे के लिए अपनी खुशी छोड़िए ड्यूटी पे ध्यान दीजिए मॉरेलीटी का मकसद खुशी पाना नहीं बल्कि खुद को खुशी के लायक बनाना है दूसरों को खुश करिए खुद को परफेक्ट बनाइए हर इंसान को हमेशा एक एंड की तरह ट्रीट करिए कभी भी सिर्फ एक जरिया यानी मीन्स मत समझिए अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो एक आइडियल सोसाइटी बन जाएगी ये सब करना मुश्किल है पर इसी तरह हम असली इंसान बनते हैं ये जो मोरल लॉ है वो प्रूव नहीं होता डायरेक्टली फील होता है और इससे हमारी फ्री विल भी प्रूव होती है हम अंदर से महसूस करते हैं कि हम आजाद हैं क्योंकि चॉइस कर पाते हैं हम ये भी महसूस करते हैं कि शायद हम अमर हैं क्योंकि दुनिया में हमेशा अच्छे लोग को रिवॉर्ड नहीं मिलता फिर भी हम अच्छा काम करते हैं मतलब हम अंदर से फील करते हैं कि ये जिंदगी पूरी सच नहीं है कुछ आगे भी है इसी तरह ड्यूटी का सेंस हमको गॉड की तरफ भी ले जाता है क्योंकि जब हम ड्यूटी करते हैं तो लगता है कोई गॉड है जो हमें देख रहा है या सच्चा इंसाफ करेगा लॉजिक से प्रूव नहीं होता पर दिल में विश्वास होता है रूसो और पास्कल की तरह कांट कहते हैं कि हेड के लॉजिक से ज्यादा पावरफुल हार्ट की फीलिंग है कांट के आइडियाज कंजर्वेटिव या बोरिंग नहीं थे बल्कि बहुत पोल्ड थे इसलिए जर्मनी के ऑर्थोडॉक्स लोग बहुत गुस्से हो गए उन्होंने अपने बुक अपनी दूसरी बुक में डिजाइन और ब्यूटी को रिलेट किया कहा नेचर की ब्यूटी देख के लगता है जैसे किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया हो लेकिन नेचर में बहुत और पेन भी है इसलिए डिजाइन का आर्गूमेंट गॉड के प्रूफ के लिए परफेक्ट नहीं है फिर उन्होंने रिलीजन पे ऐसे लिखा और कहा रिलिजन का असली काम मोरल डेवलपमेंट है ना कि सिर्फ रिचुअल्स या क्रीड्स अगर चर्च मोरल वैल्यूज पे हेल्प नहीं करता तो उसकी वैल्यू नहीं क्राइस्ट भी ऐसे ही रियल कम्युनिटी बनाना चाहते थे पर आज के टाइम में चर्च फिर से सिर्फ रिचुअल्स पे आ गया है मिरेकल्स भी रिलिजन को प्रूव नहीं कर सकते और प्रेयर अगर नेचर के लॉज को तोड़ने के लिए है तो बेकार है और सबसे बुरा तब होता है जब रिलीजन को गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के टूल की तरह यूज करती है में जब किंग और उसके मिनिस्टर्स ने सेंसरशिप लगाई और ऑर्थोडॉक्स फेथ थोपना शुरू किया तो कांट ने अपने जेना से पब्लिश कर दिया राजा ने धमकी दी पर कांट ने कहा कि मैं सच बोलूंगा पर अभी चुप रहूंगा वो तब तक 70 साल के हो चुके थे कांट पॉलिटिक्स में भी लिबरल थे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उनको खुशी हुई उन्होंने कहा स्ट्रगल जरूरी है बिना स्ट्रगल के इंसान रुक जाएगा प्रोग्रेस के लिए थोड़ा इंडिविजुअलिज्म भी चाहिए सोसाइटी बनती है क्योंकि स्ट्रगल को कंट्रोल करना पड़ता है स्टेट्स के बीच भी आपस में कंपटीशन होता है इसलिए नेशंस को भी एक दूसरे के साथ लॉ बना के शांति में रहना चाहिए हिस्ट्री का मेन मकसद वायलेंस को कम करना पीस को बढ़ाना है गवर्नमेंट्स का असली काम लोगों को हेल्प करना है उनको एक्सप्लॉयड करना नहीं कांट ने पहली क्रिटिक में रिलीजन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था पर सेकंड क्रिटिक में गॉड फ्रीडम इमोर्टेलिटी सब वापस ले आया लेकिन अब उसका बेस मोरलिटी थी लॉजिक नहीं कुछ लोग कहते हैं कांट ने पब्लिक के लिए फेस बचाने के लिए ऐसा किया कुछ कहते हैं कि वो अंदर से बहुत रिलीजियस थे कांड के फिलॉसफी हर तरह के आइडियाज को एक साथ लेकर चली डॉगमेटिस्ट्स, डॉगमेटिस्ट स्के मटेरियलिस्ट सबको सब एड्रेस किया उनका असर जर्मनी के सारे थिंकर्स पे पड़ा गोइथ बिथोवेन हेगल शोपेना सब उनके इन्फ्लुएंस में आए हेगल ने उनके आइडियाज को और आगे बढ़ाया और कांड की वजह से फिलोसफी कभी वापस अपनी सिंपल पहली स्टेज में नहीं जा सकी हिगल का मेन आइडिया यह था कि सब चीजें डायलेक्टिक प्रोसेस में डेवलप होती हैं। हर आइडिया अपने अपोजिट तक जाता है फिर दोनों मिलकर एक नया हायर स्टेज बनाते हैं यह मूवमेंट थॉट्स में भी है और दुनिया में भी हिस्ट्री भी ऐसे ही ग्रो करती है यूनिटी अपोजिशन फिर फिर यूनिटी माइंड का काम है डाइवर्सिटी में यूनिटी ढूंढना फिलोसफी का भी गॉड भी हिगल के लिए एक सिस्टम है जिसमें सब अपोजिट्स मिल जाते हैं अचीवमेंट स्ट्रगल पेन सब ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। हिस्ट्री का मकसद भी फ्रीडम और यूनिटी है पॉलिटिक्स में फ्रीडम जरूर है पर हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है गल ने कह दिया जो है वही सही है लेकिन चेंज भी जरूरी है आखिर में हेगल की फॉलोअर्स दो कैंप्स में डिवाइड हो गए एक कंजरवेटिव एक रेडिकल मार्क्स ने हेगल की डायलेक्टिक को क्लास स्ट्रगल और सोशलिज्म तक ले गए हेगल ने खुद लास्ट में प्रशियन सरकार की सपोर्ट किया पर उनकी फिलॉसफी ने रिवोल्यूशन की सीट भी लगाई हेगल की डेथ के बाद जर्मनी का एक हेरा खत्म हो गया जैसे बिथोवन और गोइ का भी नपोलियन का जमाना खत्म हो गया था यूरोप थक चुका था जंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था यूरोप के लोगों की जिंदगी फिर से जीरो से शुरू हो रही थी सब जगह गरीबी उदासी और बेकार रहा था रिवोल्यूशन की उम्मीद भी खत्म हो गई थी युद्ध के सपने टूट गए थे बड़े लोग अब फ्यूचर पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे सिर्फ प्रेजेंट की बर्बादी दिख रही थी गरीब लोगों के पास थोड़ा सा रिलीजियस होप था पर अमीर लोगों ने अपना फेथ खो दिया था सब जगह दुख बुरा वक्त और इविल का सवाल फिलोसफी के सामने था कुछ लोग पुराने फेथ की तरफ लौट गए कुछ जैसे बायरन हीन और भी ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में ही है, है, है। गॉड भी अंधा है, इविल ही सब पर भारी 1788 में डेन्टिंग में पैदा हुए उनके पापा बिजनेसमैन थे और मां फेमस नॉवेलिस्ट थे पर उनका घर बर्बाद था पापा का सुसाइड हो गया माँ ने दूसरे सिटी में शिफ्ट कर दिया और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगी मां और बेटे की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दिन माँ ने शोपे को सीढ़ियों से धक्का दे दिया दोनों फिर कभी नहीं मिले ये सब उनके दिमाग पे असर कर गया शोपे पूरी लाइफ उदास सस्पीशियस और सिनिकल रहे उनको लगता था दुनिया में कोई उनकी वैल्यू नहीं समझता खुद की तारीफ करते रहते थे किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे अकेले रहते थे किसी से दोस्ती नहीं थी सिर्फ एक कुत्ता था नोइ शोर से नफरत थी हमेशा कंप्लेंट करते रहते थे फेम नहीं मिली तो कहते थे अगर गधा आईने में देखे तो फरिश्ता तो नहीं दिखेगा यानी सब बेवकूफ हैं, मेरी वैल्यू नहीं समझ पाए उन्होंने यूनिवर्सिटी में ट्राई किया कि अपने फिलोसफी पढ़ा सके पर जब भी लेक्चर देते उसी टाइम पे हेगड़ की क्लास होती थी तो कोई उनको सुनता नहीं था दुख में फिर अपने कमरे में अकेले रह के लिखते रहते पढ़ते रहे और अपनी ही किताबों के एक्सप्लेनेशंस लिखते रहे लाइफ भर यूनिवर्सिटीज ने उनको इग्नोर किया पर जैसे जैसे लोग यूरोप में अठारह के बाद डिसल्यूजन हो गए लोग उनके आइडियाज की तरफ आ गए मिडिल क्लास के लोगों को उनकी बातें समझ आई उनकी बुक्स फेमस हो गई और आखिरी दिनों में उनको पॉपुलैरिटी मिल गई ओल्ड एज में काफी लोग उनको देखने आते थे बहुत फेमस हो गए थे शपिन की बुक द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया एकदम सिंपल क्लियर लैंग्वेज में थी एग्जाम्पल्स भरे पड़े थे ह्यूमर भी था उन्होंने फिलोसफर्स पे स्पेशली हेगल पे काफी अटैक किया कहा कि आजकल फिलोसफी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है असली सच तो सिर्फ कुछ लोग ही समझ सकते हैं पर शोपिन खुद भी फेम चाहते थे उन्होंने लिखा दुनिया मेरी आइडिया है यानी हम जो भी देखते हैं फील करते हैं वो सब सिर्फ हमारे दिमाग में आइडिया की तरह आता है असली चीज हमें डायरेक्ट नहीं दिखती मटेरियलिज्म पे अटैक किया कहा माइंड को सिर्फ मैटर की वजह से नहीं समझा जा सकता क्योंकि मैटर को भी हम माइंड के थ्रू ही जानते हैं उनका मेन आइडिया था कि विल यानी इच्छा ही असली चीज है सोच या कॉन्सियसनेस नहीं दिमाग सिर्फ ऊपर का लेयर है अंदर असली पावर विल है जो ब्लाइंड स्ट्रांग, हर वक्त एक्टिव रहती है इंटेल्ट तो सिर्फ विल का सर्वेंट है हम सोच के नहीं चाहते बल्कि चाहने के बाद सोच बनाते हैं हर एनिमल के एक्शंस विल से आते हैं रीजंस बाद में मिलते हैं इसीलिए लॉजिक से कोई कन्विंस नहीं होता हर कोई अपने फायदे अपने इंटरेस्ट अपने विल से चलता है कैरेक्टर भी विल में होता है दिमाग में नहीं विल सबसे बेसिक रियलिटी है दिमाग उसका टूल है शोपिन और कहते हैं कि बॉडी भी विल से बनी है जैसे जॉ पेट सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑल और डिजायर्स का फिजिकल रूप है विल हमेशा एक्टिव रहती है ब्रेन थक जाता है थकती नींद विल की रिचार्ज है विल सिर्फ इंसान में नहीं पूरी नेचर में है प्लांट्स एनिमल्स इवन मैटर में भी सेम फोर्स है अट्रैक्शन ग्रेविटी केमिकल रिएक्शन सब विल का रूप है सब जगह ब्लाइंड विल चली आ रही है कॉन्सियसनेस तो सिर्फ एक स्टेज है इवोलूशन का ज्यादातर विल अनकॉन्सियस है एनिमल इंस्टिंग प्लांट की ग्रोथ सभी एक ही विल का एक्सप्रेशन है विल की सबसे बड़ी इच्छा है जीना लाइफ को हर हाल में सर्वाइव करना है चाहे कुछ भी हो विल का एनिमी है डेथ पर विल ने एक तरीका निकाला रिप्रोडक्शन हर जीव एक पॉइंट के बाद अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है ताकि स्पीसीज आगे बढ़ सके इसीलिए सेक्स ड्राइव इतनी पावरफुल है ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता लव अट्रैक्शन सब नेचर का चक्कर है ताकि बेस्ट जीन्स मिक्स हो सके इसीलिए शादियां अक्सर दुखी होती हैं क्योंकि नेचर का फोर्स स्पीसीज पे है इंडिविजुअल की खुशी पे नहीं लव इज बेस्ट यूजेनिक्स पर शादी के बाद एल्यूजन खत्म हो जाता है हर जनरेशन में पेरेंट्स सिर्फ एक लीफ हैं, ट्री तो स्पीसीज है कैस्ट्रेट करने से यानी सेक्स पावर को हटाने से आदमी सूख जाता है ताकत कम हो जाती है क्योंकि विल का असली फोकस रिप्रोडक्शन है जिंदगी और मौत एक साइकिल है स्पीसीज के लिए डेथ सिर्फ स्लीप जैसा है और नई लाइफ फिर से आ जाती है यह सब माया है स्पेस और टाइम में हम अलग दिखते हैं पर असल में सब एक ही चीज है विल लाइफ एक ही रियलिटी सब में चल रही है शॉपिन का कहना है कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है डिटर्मिनिज्म है जैसे पत्थर को कोई उछाल दे तो वो सोचे कि वो अपनी मर्जी से जा रहा है पर असल में उसको फोर्स लगा है वैसे ही इंसान भी सोचे कि वो फ्री है पर असल में वो भी विल के रूल पे चल रहा है सब कुछ नेचर के प्लान के हिसाब से हो रहा है कोई फ्री विल नहीं है अगर दुनिया सिर्फ विल है तो वो दुनिया दुख से भरी होगी विल का मतलब है हमेशा कुछ चाहिए पर मिलता नहीं और जो मिलता है उसके बाद फिर कुछ नया चाहिए इच्छा कभी पूरी नहीं होती एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है फुलफिलमेंट कभी सेटिस्फाई नहीं करता सब कुछ मिलने के बाद भी अंदर से खालीपन रहता है जिंदगी का असली बेस पेन है प्लेजर सिर्फ पेन के रुकने का नाम है जैसे ही दुख कम होता है बोर होने लगते हैं फिर कुछ नया पेन या प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं पूरी जिंदगी दुख और बोर होने के बीच पेंडुलम की तरह झूलती रहती है जितना इंटेलिजेंट इंसान होता है उतना ज्यादा पेन फील करता है क्योंकि उसको सब कुछ समझ में आता है जीनियस आदमी सबसे ज्यादा दुख में रहता है याद सोच और फ्यूचर की चिंता इंसान को ज्यादा दुख देती है असली पेन से भी ज्यादा पूरे नेचर में लड़ाई है हर स्पीसीज अपनी जगह के लिए खाने के लिए जीने के लिए लड़ती है एक एनिमल दूसरे को खाता है सब अपने आप से भी लड़ते हैं इंसान भी वैसे ही है सब एक दूसरे के दुश्मन है जिंदगी पूरी दुख भरी ट्रेजेडी है पर अगर डिटेल में देखिए तो एक कॉमेडी भी लगती है काम फैक्ट्री बीमारी जंग प्रकृति की तबाही सब मिला जिंदगी बहुत मुश्किल है ऑप्टिमिज्मी दुनिया को अच्छा बोलना एक मजाक है लाइफ का असली सच ये है कि सब कुछ बेकार है सब कुछ व्यर्थ है कोशिश का कोई फायदा नहीं आखिर में सब बर्बाद होता है खुश रहने के लिए इंसान को बिल्कुल इग्नोरेंट या जवान होना पड़ता है जवानी में सब कुछ अच्छा लगता है डेथ दूर लगती है पर बुढ़ापे में सब समा जाता है और पैशन खत्म हो जाता है जिंदगी के एंड तक सब कुछ थक जाता है और फिर मौत आ जाती है डेथ से सब डरते हैं इसलिए रिलीजन और इमोर्टल होने की बातें बनाते हैं कभी कभी पागलपन भी पेन से बचने का तरीका है दिमाग कुछ बातें भूल जाता है ताकि इंसान जी सके शोपिन और कहते हैं कि आखिरी ऑप्शन सुसाइड हो सकता है पर यह भी बेकार है क्योंकि इंडिविजुअल मर जाता है पर विल टू लिव फिर भी चालू रहती है नए लोग पैदा होते हैं दुख फिर भी खत्म नहीं होता जिंदगी का असली विजडम यह है कि पैसा कमाने की इच्छा छोड़िए क्योंकि पैसा या कंफर्ट हमेशा खुशी नहीं देता खुशी असल में सिर्फ अपने दिमाग से आती है जो आपके पास है उससे नहीं विल को कंट्रोल करिए नॉलेज से सोच से और अपने आप को समझ के किताबें पढ़िए पर खुद भी सोचिए दूसरों की सोच पे डिपेंड मत होइए। खुद की जिंदगी का अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अंदर की खुशी ही असली खुशी है दूसरे लोगों से मिलने वाली खुशी कम है इस दुख और इच्छा से मुक्त होने का तरीका है प्योर नॉलेज यानी जीनियस जीनियस आदमी में विल कम नॉलेज ज्यादा होती है वो चीजें बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देख सकता है बिना अपने फायदे की सोच के जीनियस लोग अक्सर अलग रहते हैं सोसाइटी से कटे हुए महसूस करते हैं उनकी सोच सबसे अलग होती है और इसी वजह से कभी कभी वो पागल भी हो जाते हैं जीनियस का असली काम है दुनिया को बिल्कुल क्लियर अनबायस नजर से देखना आर्ट का भी यही काम है विल से मुक्त होकर सच्चाई को देखना दुख को एक बड़े परस्पेक्टिव में दिखाना म्यूजिक सबसे पावरफुल आर्ट है क्योंकि वो सीधा विल पे इफेक्ट करता है बिना वर्ड्स के सीधा फीलिंग्स को टच करता है रिलीजन भी इसी तरह है ये सब एक सिंबल है विल को कमजोर करने का क्रिश्चन ने पहली बार दुनिया को पेसिमिजम दिखाया ये माना कि दुनिया दुख से भरी है और असली हैप्पीनेस सिर्फ विल छोड़ने में है बुद्धिज्म इससे भी आगे है वो डायरेक्ट निर्वाण यानी इच्छा मुक्त हो जाना इसका गोल मानता है हिंदूज भी कहते हैं तत्व असि सब एक ही है सभी एक ही ओशन ऑफ विल के पार्ट हैं। सबसे बड़ा विजडम है निर्वाण यानी इच्छा को मिनिमम पे ले आना पर जब तक रिप्रोडक्शन है विल चलती रहेगी जिंदगी फिर आ जाएगी रिप्रोडक्शन ही दुख का सोर्स है और शोपेन कहते हैं कि इस चक्कर को तोड़ने के लिए विल टू रिप्रोड्यूस को खत्म करना होगा औरत को वो कल्प्रिट मानते हैं क्योंकि उसकी ब्यूटी आदमी को फिर से चक्कर में डाल देती है शोपेन का मानना है कि औरत वीक है उनमें जीनियस नहीं हो सकता उनका काम सिर्फ विल को आगे बढ़ाना है इसलिए अगर इंटेलिजेंस बढ़ जाए रिप्रोडक्शन का चक्कर रुक जाए तो रेस का एंड हो जाएगा और दुख भी खत्म हो जाएगा पर लोग इस फिलॉसफी को डिप्रेशन भी कहते हैं शोपे नौर खुद अकेले रहते थे सस्पिशियस थे सोसाइटी से अलग और उनके दुख की वजह भी उनका अकेलापन फील्ड रिलेशंस और ज्यादा सोचना था लाइफ में कुछ ना कुछ दुख तो सबको मिलता है पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया बेकार है जितना ज्यादा सोचेंगे उतना दुख भी आएगा पर साथ ही ज्यादा जॉय भी मिल सकता है रियल हैप्पीनेस का मतलब है अपनी क्षमता का यूज करना अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्स्टिकल से लड़ने में लगाना और लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीना शोपिन की फिलोसफी ने यह दिखाया कि इंसान का असली मूल इंस्टिंक्ट है दिमाग सिर्फ एक टूल है और हमारी सोच भी हमारी इच्छा से बनती है उन्होंने आर्ट जीनियस ब्यूटी की वैल्यू दिखाई और लाइफ को एक नई नजर से देखना सिखाया चाहे थोड़ा डार्क ही सही हर्बर्ट स्पेंसर कांट ने कहा कि असली रियलिटी कभी जान नहीं सकते बस दिखाई देने वाली चीजें यानी फिनोमिना ही समझ सकते हैं फिश्ते, हेगल शेलिंग सबने मेटाफिजिक्स में अलग अलग आंसर दिए पर सब कैंसिल हो गए फिर आई पॉजिटिविज्म जिसके फाउंडर थे अगस्ते कॉमटे उन्होंने कहा साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट को साइंस के तरीके से समझिए उनके हिसाब से पहले हर टॉपिक को लोग गॉड के थ्रू समझते थे यानी थियोलॉजिकल स्टेज फिर मेटाफिजिकल स्टेज आई क्ट चीजें आइडियाज़, फिर पॉजिटिव स्टेज आई जिसमें हर चीज को फैक्ट्स और साइंस से समझते हैं साइंस का मेन गोल है सोसाइटी को इम्प्रूव करना बाद में कॉम्पटी को लगा सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी दुनिया सुधरेगी इसलिए उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बनाई जिसमें रिचुअल्स प्रेयर्स कैलेंडर सब कुछ था पर गॉड नहीं सिर्फ इंसान इंग्लैंड में ये पॉजिटिविस्ट सोच ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि तो वहां लोग फैक्ट्स इंडस्ट्री प्रैक्टिकल चीजें पसंद करते थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से साइंस और भी बढ़ गई थी इवोल्यूशन का आइडिया यूरोप में सब जगह फैल रहा था कांट गोइ लेमार्क, एरेसमस डारविन सब ने इस पर काम किया एटीन में इवोल्यूशन का क्रेज चालू हो गया स्पेंसर ने डार्विन से भी पहले इवोल्यूशन पर लिखा पर डार्विन ने सबको प्रैक्टिकल प्रूफ देके हिला दिया स्पेंसर का मेन काम था इवोल्यूशन को हर फील्ड में अप्लाई करना सोसाइटी माइंड नेचर हर जगह हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में डरबी में पैदा हुए उनके घर वाले भी अलग सोच के थे किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते थे स्पेंसर की स्कूलिंग बहुत कम थी अपने अंकल के साथ थोड़ी पढ़ाई की पर मोस्टली सेल्फ स्टडी से सीखा उन्होंने ज्यादातर चीजें खुद ऑब्जर्व करके सीखी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी ना इंग्लिश ना साइंस की सिस्टमेटिक ट्रेनिंग थी वो इंजीनियरिंग करते थे इन्वेंशंस करते रहे पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ वो प्रैक्टिकल थे हर चीज का रीजन लॉजिकली सोचते थे उनमें एक स्टप एक जिद भी थी अपने आइडियाज को लेकर ओपिनियोनेटेड थे पर ऑनेस्ट भी थे उन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी काम को हाफ हार्टेडली आधे दिल से नहीं किया हमेशा फुल डेडिकेशन दी चाहे हेल्थ बुरी हो या पैसा कम हो स्पेंसर ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग में ही प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट लिखा जिसमें उनका लेजे फेयर यानी कम से कम सरकार वाली दखल का आइडिया था फिर सोशल स्टेटिक्स फिर पॉपुलेशन पर लिखा और इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लाइन पे उन्होंने डेवलपमेंट हाइपोथेसिस लिख के स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को चैलेंज किया फिर साइकोलॉजी फिर प्रोग्रेस इट्स लॉ एंड कॉज जिसे बताया कि कैसे सिंपल चीजें ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स बनती हैं सोसाइटी हो या नेचर एक दिन स्पेंसर को लगा कि वोल्यूशन हर जगह अप्लाई होती है और वो डिसाइड करते हैं कि हर फील्ड में फ्रॉम मैटर टू माइंड सोसाइटी टू कल्चर सब में वोल्यूशन की थियोरी प्रूफ करेंगे लेकिन उनके पास न पैसा था न हेल्थ फिर भी उन्होंने रिस्क लिया लोगों से पैसे की सब्सक्रिप्शन मांगी पर कुछ टाइम बाद लोग हटा दिए क्योंकि उनके आइडियाज कॉन्ट्रोवर्सियल थे जेस मिल ने उनकी मदद करनी चाहिए स्पेंसर ने पहले मना किया पर फिर अमेरिकन फैंस ने उनके लिए एक फंड बना दिया तब स्पेंसर ने अपना काम फिर से चालू किया उन्होंने अपनी सिंथेटिक फिलॉसफी की सीरीज 40 साल में कंप्लीट की स्पेंसर कहते हैं कि रिलीजियस और साइंटिफिक दोनों थियोरी जब भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझना चाहते हैं तो इनकंवेबल यानी अकल से बाहर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गॉड किसने बनाया मैटर कितना छोटा हो सकता है क्या मोशन स्पेस टाइम का एंड है किसी भी फाइनल चीज को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते हम सिर्फ रिलेशन समझ सकते हैं ऐप कुछ भी नहीं इसलिए सच्चाई ये है कि एक अननोन पावर है जिसको हम कभी जान नहीं सकते पर उसके प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं साइंस और रिलीजन का कोर यही है एग्नोस्टिसिज्म की ऑनेस्ट फिलॉसफी है कि हम अल्टीमेट रियलिटी को नहीं जानते स्पेंसर कहते हैं कि फिलॉसफी का काम है साइंस को एक साथ लाना यूनिफाई करना एक बड़े प्रिंसिपल ढूंढना फिजिक्स की सबसे बड़ी जनरलाइजेशन हैं कि मैटर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता एनर्जी बनती रहती है नेचर में सब कुछ रिदमिक है मोशन का एक पैटर्न है ए ये सब लॉज मिलके एक प्रिंसिपल में आ जाते हैं परसिस्टेंस ऑफ फोर्स लेकिन असली जिंदगी का डायनेमिक प्रिंसिपल इवोल्यूशन है हर चीज इंटीग्रेट होती है कॉम्प्लेक्स बनती है और फिर कभी ना कभी टूट के खत्म हो जाती है डिजोल्यूशन हो जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बाद लोग स्पेंसर से बहुत इम्प्रेस हुए, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये फिलॉसफी डार्क है क्योंकि इसमें गॉड या हेवन नहीं है बस डिजोल्यूशन है स्पेंसर कहते हैं कि हर इंसान को अपना सच बोल्डनेस के साथ कहना चाहिए चाहे लोग पसंद करें या ना करें स्पेंसर कहते हैं कि रिलीजन की शुरुआत घोस्ट और एंसेस्टर्स की वर्शिप से हुई लोग समझते थे डेथ में सोल बाहर निकल जाती है और ये पावरफुल घोस्ट टाइम के साथ गॉड बन गए रिलीजन एक सेंट्रल चीज थी प्रिमेटिव लाइफ में पर जैसे जैसे वॉर कम होता गया और इंडस्ट्री बढ़ी लोगों का सोचना भी बदला मिलिट्री सोसाइटीज में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मोनार्की क्लास सिस्टम और वुमेन की लो स्टेटस होती थी वॉर सोसाइटीज में पॉलीगमी कॉमन है और स्टेट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है पर जैसे इंडस्ट्री आई डेमोक्रेसी और पीस बढ़े इनिशिएटिव बढ़ा ट्रेडिशन कास्ट अथॉरिटी कम होने लगी और इंडस्ट्री में फ्रीडम कंट्री के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे जैसे वॉर कम हुआ डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हुआ और वुमेन की स्टेटस बढ़ी मोनागोमी कॉमन हुई रिलीजन भी लिबरल हुआ और सोसाइटी का फोकस आज की लाइफ पे आने लगा सुपर से नेचुरल की तरफ शिफ्ट हो गया इकोनॉमिक लाइफ ने गर्मेंट को पीछे कर दिया और लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी स्पेंसर ने सोशलिज्म को क्रिटिसाइज किया कहा कि यह मिलिट्री स्टेट से आता है इंडस्ट्री से नहीं उनका मानना था कि सोशलिज्म में इंडिविजुअल की फ्रीडम खत्म हो जाती है ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ जाता है और एक नई अरिस्टोक्रेसी बन जाती है वो कहते थे कि गवर्नमेंट जितना इंटरफियर करेगी उतना ही लोग इनस्लेव होंगे और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि गवर्नमेंट सबको कंट्रोल नहीं कर सकती स्पेंसर के हिसाब से बेस्ट सिस्टम वो है जिसमें वॉलेंटरी कोऑपरेशन हो सब अपने काम के मालिक हो बस कंबाइंड रूल्स हो जो मेजॉरिटी सेट करे ताकि ऑर्डर बना रहे स्पेंसर ने स्ट्राइक्स और ट्रेड यूनियंस पर भी बोला कि अगर सभी स्ट्राइक्स सक्सेसफुल हो जाएं तो भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और सब वैसे का वैसा ही रहेगा तो स्ट्राइक्स का फायदा तभी है जब कुछ स्ट्राइक्स फेल भी हों। उनको लगता था कि ट्रेड यूनियन लीडर्स या वेज अर्निंग क्लास की गवर्नमेंट होने से नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी पर वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट करते थे जहां लोग वॉलेंटरी तरीके से काम करें जस्टिस का सिंपल फॉर्मूला स्पेंसर देते हैं हर इंसान को पूरा फ्रीडम है जो वो चाहे करे बस दूसरे की इक्वल फ्रीडम में इंटरफियर न करे। स्टेट का काम सिर्फ यही होना चाहिए कि ये जस्टिस मेंटेन करे बाकी सब कुछ सोसाइटी पे छोड़ देना चाहिए स्टेट को कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड का आइडिया पसंद था पर बाद में उन्होंने मना कर दिया कहा कि फैमिली ही लैंड को सबसे अच्छी तरह संभाल सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट इक्वली सबको मिलना चाहिए और ट्रेड को भी फ्री होना चाहिए स्पेंसर पॉलिटिकल राइट्स को इम्पोर्टेंट नहीं मानते कहते हैं कि इकोनॉमिक राइट्स ही असली है और वोटिंग सिस्टम सिर्फ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे इंडिविजुअल्स को नहीं क्योंकि यूनिवर्सल वोटिंग में मेजोरिटी अपने इंटरेस्ट के लिए माइनॉरिटी को दबाएगी वो कहते हैं कि आगे चल के कोऑपरेटिव इंडस्ट्री से इंप्लायर और इम्प्लॉयड का फर्क खत्म हो जाएगा स्पिसर की फेम जल्दी आई जल्दी गई और हर ग्रुप उनसे नाराज हो गया साइंटिस्ट्स ने क्रिटिसाइज किया रिलिजन लोगों ने भी वर्कर्स को उनके सोशलिस्ट व्यूज पसंद नहीं आए कंजरवेटिव को उनका एग्नोस्टिसम वो लाइफ के एंड तक खेले थे पर अपनी ओरिजिनैलिटी और ऑनेस्टी नहीं छोड़ी उन्होंने फिलोसफी को रियल वर्ल्ड से जोड़ा नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया और आज हम उनके आइडियाज पर खड़े हैं चाहे हम उनको क्रिटिसाइज ही क्यों ना कर रहे हों, जब स्पेंसर का ऑपोजिशन भूल जाएगा तब उनको फिर से उनकी सही रिस्पेक्ट मिलेगी फ्रेडरिक फ्रेडरिक्चा डार्विन और बिस्मार्क का असर थे डार्विनिज्म का मतलब उनके लिए ये था कि लाइफ एक स्ट्रगल है जिसमें सिर्फ स्ट्रांग सरवाइव करते हैं और स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ी वैल्यू है वीकनेस गलती है इंग्लिश और फ्रेंच थिंकर्स ने क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज तो किया पर उन्होंने उसकी मॉरल वैल्यूज वीकनेस जेंटलनेस यानी परोपकारिता छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई नीचा कहते हैं असली एवोल्यूशन का मतलब है कि मास इंपॉर्टेंट नहीं जीनियस इंपॉर्टेंट है और जस्टिस से ज्यादा पावर काम करती है बिस्मार्क जैसे लोग जिन्होंने यूरोप की पॉलिटिक्स को ब्लड और आयरन से बदला नीचा के लिए नई मोरालिटी के हीरो थे क्रिश्चियनिटी से ये जस्टिफाई नहीं होता पर डार्विनिज्म से होता है नीचा इतना बोल्ड थे कि उन्होंने ये सबोपेनली लिखा। नीचा का बचपन रिलीजियस था उनके फादर प्रिस्ट थे उन पर भी बहुत रिलीजियस इन्फ्लुएंस था लेकिन 18 साल में ही उन्होंने अपनी फेथ खो दी और फिर सुपरमैन को नया गॉड बनाना चाहा। उनका नेचर जेंटल था लेकिन उन्होंने अपने अंदर की सॉफ्टनेस को ही अपोज करने के लिए वायलेंट फिलॉसफी बनाई स्कूल में लोग उनको लिटिल मिनिस्टर कहते थे बहुत ही अलग इमोशनल और सेंसिटिव थे अपने आप को टफ बनाने के लिए माचिस की तिल्ली जला के हाथ पे रख लेते थे रिलीजन छोड़ने के बाद उनको लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी थी। फिर भी एक पीरियड में कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ राइड किया लेकिन जल्दी सबसे मुक्त हो गए। 1865 में उन्होंने शोपिन की फिलॉसफी पढ़ी जो लाइफ को सफरिंग और डिनाइल का नाम देते थे इनका असर उनके थॉट्स पर लाइफ भर रहा हेल्थ हमेशा वीक रही सोल्जर बनना चाहा लेकिन आर्मी में भी एक्सीडेंट के बाद छोड़ना पड़ा आर्मी का डिसिप्लिन उनको इमेजिनेशन में बड़ा अच्छा लगता था लेकिन खुद सोल्जर नहीं बन सके एकेडमिक करियर शुरू की बैसल यूनिवर्सिटी में क्लासिकल फिलॉजी के प्रोफेसर बने म्यूजिक उनको बहुत पसंद था कहते थे विदाउट म्यूजिक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक वैग्नर से मुलाकात हुई दोनों में दोस्ती हो गई वेगनर के म्यूजिक और ग्रीक ड्रामा पे नीचर ने अपनी पहली बुक लिखी द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी जिसमें ग्रीक आर्ट के दो गॉड्स डायनोसियस जॉय इंस्टिंक्ट और एक्शन और अपोलो पीस लॉजिक ब्यूटी के बैलेंस को एक्सप्लेन किया ग्रीक्स के लिए ट्रेजेडी लाइफ के दुख को आर्ट में बदलने का तरीका था और ड्रामा उनके सफरिंग का सलूशन। निचा कहते हैं सोक्रेटीज और प्लेटो के टाइम में ग्रीक स्पिरिट वीक हो गया लॉजिक और साइंस ने इंस्टिंक्ट और पोएट्री को रिप्लेस कर दिया और इसी वजह से ग्रीक सिविलाइजेशन भी कमजोर हो गई पर फिर वैगनर और जर्मन म्यूजिक को न्यू डायनोजियन रिवाइवल का साइन मानते हैं कि शायद हीरोज का जमाना वापस आए पर वैगनर के साथ रिलेशन बिगड़ गया जब नीचा को लगा वैगनर में थिएट्रिकलिटी जेलसी और क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट आ गया और वो पैरसिफल ओपेरा जिसमें पीटी क्रिश्चियनिटी और प्योर फूल का आइडिया था लिखने लगे नीचा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया उन्होंने वैगनर से रिलेशन तोड़ लिया हेल्थ और माइंड का ब्रेकडाउन आया डिप्रेशन में चले गए फिर भी स्ट्रगल से निकलकर लाइफ को एक्सेप्ट करने के की फिलॉसफी एमर फाटी डेवलप की सेलेटून में सेल मारिया में उनको अपना मास्टर वर्क दरथोस्त्र लिखने का आइडिया आया जरथोस्त्र में निचन ने अपने आइडियाज को पोएट्रिक स्टाइल में लिखा जरथोस्त्र माउंटेन से नीचे आके लोगों को प्रीच करता है और लोग उसकी बात नहीं सुनते लीव डेंजरसली का मैसेज देता है गॉड को डेड डिक्लियर करता है और कहता है अब सुपरमैन आना चाहिए ह्यूमैनिटी को सरपास करना चाहिए पुराने गॉड्स मर चुके हैं अब इंसान को खुद को इवॉल्व करना है नीचा का सुपरमैन अभी आया नहीं हम सिर्फ उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं उसका एक और बड़ा आइडिया इटरनल रिकरेंस था जो कुछ भी हो रहा है वो सेम चीजें दोबारा दोबारा होंगी इंफिनिट टाइम्स तक क्योंकि पॉसिबिलिटीज लिमिटेड हैं और टाइम इंफिनिट बाद के बुक्स बियॉन्ड गुड एंड जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स में निचन ने पुराने मोरालिटी को डिस्ट्रॉय किया और नई मोरालिटी सुपरमैन की इसका आइडिया दिया उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में दो मोरलिटी सिस्टम्स हैं मास्टर मोरलिटी एरिस्टोक्रेटिक स्ट्रांग लोगों की मोरलिटी पावर ब्रेवरी प्राइड वॉर और हर्ड मॉरलिटी वीक लोगों की काइंडनेस पिटी सिक्योरिटी ह्यूमिलिटी क्रिस्टनिटी जुदाइजम डेमोक्रेसी सोशलिज्म सब हर्ड मॉरलिटी के एग्जाम्पल्स हैं जो इक्वेलिटी पिटी और सेल्फ सेक्रीफाइस को प्रमोट करते हैं पिटी को नीचा वेस्ट ऑफ फीलिंग कहते हैं क्रिमिनल्स को कंफर्ट करने वाली सोसाइटी को वीक मानते हैं प्यार भी निचा के लिए एक तरह का पोजिशन है हम दूसरे की केयर करते हैं क्योंकि हम उसको पोजिस करना चाहते हैं सब मोरल्स के पीछे एक हिडन विल टू पावर छुपी है चाहे वो फिलॉसफी हो चाहे लव हो चाहे रिलीजन हो फिलॉसफर्स के आइडियाज भी उनके डिजायर्स का रिफाइंड वर्जन है एक्चुअल रियलिटी नहीं कहते हैं कि सोसाइटी में हर फंक्शन के लिए अलग वैल्यूज होनी चाहिए लीडर्स और फॉलोअर्स के लिए अलग इविल भी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है विदाउट इविल इनोवेशन और ग्रोथ नहीं होता ह्यूमैनिटी को बेटर और मोर इविल बनना पड़ेगा ओवर गुडनेस से भी प्रॉब्लम होती है ट्रेजेडी क्रुविटी वॉर ये सब पुराने ह्यूमन जॉय का हिस्सा है और ट्रेजेडी देखने में भी एक सटल क्रुवेलिटी का प्लेजर है फाइनल वैल्यू एनर्जी पावर कैपेसिटी है बायोलॉजिकल व्यू से देखें तो सोल भी बॉडी का फंक्शन है खाना ब्लड सबका असर माइंड पे पड़ता है फिलोसफी भी बॉडी की हेल्थ से लिंक्ड है राइस खाने से बुद्धिज्म आया बियर से जर्मन फिलोसफी रियल फिलोसोफी वही है जो असेंडिंग लाइफ को प्रमोट करे डेमोक्रेसी और हर्ड वैल्यूज हीरोइक वैल्यूज को खत्म कर देती है नीचा कहते हैं कि जब तक लीडर्स पावरफुल हैं सोसाइटी ग्रो करती है नपोलियन इसका एग्जाम्पल है और जब हर्ड रूल करता है तो डिक्लाइन आता है नीचा कहते हैं कि मोरलिटी का असली मतलब काइंडनेस नहीं स्ट्रेंथ है ह्यूमन का असली गोल मास को अपलिफ्ट करना नहीं बल्कि पावरफुल और यूनिक बनाना है Mankind एक है, असल में बस होते हैं। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कुछ लोग सक्सीड करते हैं बाकी फेल सोसाइटी का काम भी यही है कि स्ट्रोंग पर्सनैलिटीज का डेवलपमेंट हो न कि सबका हैपीनेस मशीन्स और ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ इसी काम के लिए हैं। ग्रुप खुद अपने आप में कोई पर्पस नहीं है पहले नीचे सोचते थे कि एक नई स्पीसीज आनी चाहिए बाद में सोचा कि सुपरमैन एक एक्सेप्शनल इंडिविजुअल है जो एवरेज लोगों के बीच से बड़ी मुश्किल से निकलता है नेचर एक्सेप्शनल लोगों को फेवर नहीं करता वो हमेशा एवरेज को प्रोटेक्ट करती है इसलिए सुपरमैन सिर्फ तब आएगा जब ह्यूमन सेलेक्शन अच्छी ब्रीडिंग और बड़ी टफ ट्रेनिंग होगी लव के बेस पे शादी अलाउड नहीं होनी चाहिए बेस्ट लोगों को बेस्ट के साथ ही शादी करनी चाहिए ताकि उनका लेवल ऊपर जा सके नीचे लिखते हैं कि पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है कि बिजनेसमैन रूल न करे सिर्फ सुपीरियर एबिलिटी वाले लोग रूल करें बाकी लोगों की जगह उनके काम में है मेडियोक्रेटी की भी अपनी वैल्यू है सोसाइटी एक पिरामिड है जिसका बेस मेडियोक्रेटी है हमेशा कुछ लोग लीडर्स होंगे कुछ फॉलोअर्स कमांड करना मुश्किल है क्योंकि बर्डन और रिस्क होता है नीचा की लाइफ भी स्ट्रगल थी अपने टाइम से लड़ते लड़ते माइंड ब्रेक हो गया आखिर में उनकी राइटिंग में बिटरनेस आ गए डिल्यूजन्स आने लगे हेल्थ और आई साइड भी गई जब अप्रिशिएशन आई तो बहुत देर हो चुकी थी वो ऑलरेडी 1889 में में अटैक आया। इंसेन हो गए। पहले असाइलम, फिर मेंस्टर के साथ फिर सिस्टर के साथ वाइमर में रहे पूरा पीस तब मिला जब वो इंसेन हो गए 1900 में उनकी डेथ हो गई जीनियस का ये प्राइज बहुत कम लोग देते हैं कंटेम्परे यूरोपियन फिलोसफर्स यूरोप की मॉडर्न फिलोसफी में एक लंबी लड़ाई है वर्सेस माइंड शुरू में साइंस इंडस्ट्री मैथ्स ने फिलोसफी को मटेरियलिस्टिक बना दिया जैसे स्पेंसर की फिलोसफी जो इंडस्ट्रियल एज की थिंकिंग का रिफ्लेक्शन थी लेकिन धीरे धीरे साइंस में भी शिफ्ट आया मैटर भी एक तरह से अलाइव दिखने लगा स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की स्टडी के बाद ने लाइफ को फोर्स से भी बड़ा कहा और ने यही और कहारिस कर दिया। फिफ्टी नाइन में 1859 में पैदा हुए पहले मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी फिर फिलोसफी की तरफ आ गए उन्होंने टाइम एंड फ्री विल लिखी फिर मैटर और मेमोरी फिर सबसे मशहूर 1914 में जब उनकी बुक्स इंडेक्स में आ गई तो और भी पॉपुलर हो गई पिछले जमाने में स्पेंसर का फैन थे पर स्पेंसर को पढ़ते पढ़ते ही मटेरियलिज्म की कमियां समझ में आई जैसे मैटर और लाइफ बॉडी और माइंड डिटर्मिनिज्म और फ्रीविल का कनेक्शन क्लियर नहीं था पेस्ट्योर ने प्रूव कर दिया कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से नहीं आती और माइंड और ब्रेन का कनेक्शन भी अभी मिस्ट्री ही था अगर सब कुछ मैकेनिकल है तो हमारी चॉइस शेक्सपियर के वर्ड्स सब पहले से ही नेबुला में लिख दिए गए यह सोचना भी अजीब है बर्गसन ने इसी चीज को चैलेंज किया बर्गसन कहते हैं कि हम सब नेचुरली मटेरियलिस्टिक सोचते हैं क्योंकि हम स्पेस में सोचते हैं लेकिन असली रियलिटी टाइम में है और टाइम मतलब एक्यूमुलेशन एक जर्नी जिसमें पास्ट प्रेजेंट में एक्चुअल रहता है हर मोमेंट कुछ नया है प्रिडिक्ट नहीं हो सकता कॉन्सियस बीइंग का मतलब ही है कांस्टेंट चेंज अपने आप को क्रिएट करना मेमोरी टाइम का व्हीकल है और जितनी बड़ी मेमोरी उतनी बड़ी फ्रीडम ऑफ चॉइस कॉन्सियसनेस एक्शन की रिहर्सल है च्वाइस को इमेजिन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं फ्री वेल कॉन्सियसनेस का नतीजा है हम जानते हैं क्या कर रहे हैं इसलिए फ्री हैं। मेमोरी पुरानी चीजें लाती है जो डिसीजन में हेल्प करती है जितनी ज्यादा मेमोरी उतना ज्यादा कंट्रोल मैटर पे अगर सब कुछ मैकेनिकल होता तो च्वाइस एफर्टलेस होती लेकिन असली में डिसीजन लेना टफ है एफर्ट लगता है और इसी में क्रिएशन है एनिमल्स को च्वाइस का बर्डन नहीं उनकी लाइफ रूटीन है बट मैन कॉन्सियस है चेन तोड़ सकता है नया बन सकता है माइंड ब्रेन से अलग है ब्रेन एक टूल है लेकिन कॉन्सियसनेस अलग है जैसे कोट नेल पे लटका होता है पर कोट नेल नहीं है जैसे डाइजेशन स्टमक में होती है पर बिना स्टमक के भी पॉसिबल है वैसे कॉन्सियसनेस भी लोअर लिविंग थिंग्स में हो सकती है Consciousness और life एक ही जगह से शुरू होते हैं हमारा इंटेलेक्ट मेनली मैटर और स्पेस के लिए बना है इसीलिए वो सब कुछ मैकेनिस्टिक टर्म्स में सोचता है लेकिन रियल लाइफ कॉन्टिन्यूटी है एनर्जी है मोशन है मूविंग पिक्चर्स सिर्फ इल्यूजन है रियल फ्लो वो नहीं दिखाते इंटेलेक्ट स्टेट्स पकड़ लेता है फ्लो मिस कर देता है बक्सन खुद कहते हैं कि रेफ्यूटेशन का टाइम वेस्ट है पर फिलोसफी में थोड़ा सच होता है एक्सपीरियंस बढ़ाता है तो आइडियाज भी बदलते हैं बक्सन के स्टाइल बहुत ब्राइट है इमेजेस और मेटाफर से भरी कभी कभी इन पे ज्यादा रिलाई करते हैं पर थॉट की इंपॉर्टेंस कम नहीं करनी चाहिए बक्सन का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने वर्ल्ड को एक खुली क्रिएटिव ओपन एंडेड जगह बना दिया जहां इंसान खुद क्रिएटर है एक मशीन का पार्ट नहीं अब क्रोशे पे आते हैं बर्गसन और क्रोशे में कोई पैरल नहीं बर्गसन मिस्टिक है क्रोचे स्केप्टिक बर्क्सन रिलीजियस है क्रोशे एंटीक्लेरिकल बर्सन फ्रेंच जीव है क्रोशे इटालियन कैथोलिक पर अब एथिस्ट इटली में फिलोसफी में रेनासों के बाद कुछ खास नहीं हुआ थोड़ा स्कॉलिस्टिक इन्फ्लुएंस बच गया इटली ने ब्यूटी को ट्रुथ से ज्यादा वैल्यू दिया आर्टिस्ट ने रिलीजन और मोरल्स की टेंशन नहीं ली चर्च ने उनको सपोर्ट किया क्रोचे एक्सेप्शन है 1866 में पैदा हुए। फैमिली से थे स्ट्रॉन्ग थियोलॉजी ट्रेनिंग मिली फिर एथिस्ट बन गए अर्थक्वेक में उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया खुद भी कुछ दिन रबल के नीचे रहे लेकिन बाद में स्कॉलरशिप की तरफ चले गए अपनी प्रॉपर्टी से बड़ी लाइब्रेरी बनाई फिलोसोफर बने बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल के उनकी लाइफ मेनली स्कॉलरशिप बुक्स और लेटर्स में गई पॉलिटिक्स में फोर्स से लाए गए एजुकेशन मिनिस्टर बने इटालियन सेनेट का लाइफ मेंबर भी बने लेकिन मेनली फिलोसफर रहे उनका फेमस जर्नल ला क्रिटिका है वर्ल्ड वॉर वन में वॉर के खिलाफ रहे इसलिए अनपॉपुलर हो गए लेकिन अब इटली में यूथ उनको गाइड मानते हैं उनके फिलॉसफी ही कॉन्टेम्परे थॉट की हाईएस्ट कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है क्रोशर ने पहला काम मार्क्सिज्म पर लिखा मार्क्स की कैपिटल पढ़ के उनको सोशलिज्म का पॉलिटिकल पैशन आया पर जल्दी ही समझ में आया कि इकोनॉमिक थियोरी सब कुछ नहीं है मार्क्स और एंगल्स ने इकोनॉमिक चीजों की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया पर क्रोशे ने कहा कि सब कुछ इकोनॉमी नहीं है उन्होंने मटेरियल को रिजेक्ट किया और कहा कि माइंड ही असल रियलिटी है इसीलिए उन्होंने अपनी फिलॉसफी का नाम फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट रखा क्रोशे आइडियलिस्ट है हेगल को ही असली फिलोसफर मानते हैं हर रियलिटी आइडिया है हम सब कुछ सिर्फ थॉट और सेंसेशन के फॉर्म में ही जानते हैं फिलोसफी बस लॉजिक है सच्चाई आइडियाज के परफेक्ट रिलेशन में है क्रॉचे लॉजिकल आर्गुमेंट्स और कैटेगरीज में एक्सपर्ट हैं, और अक्सर फिलोसॉफिकल बुक्स में लॉजिक घुसा देते हैं वो रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ विल में मानते हैं पर सोल की मोर्टेलिटी को नहीं मानते उनके लिए ब्यूटी और कल्चर ही रिलीजन का सब्स्टिट्यूट है क्रोचा की फिलॉसफी नेचुरलिस्टिक भी है और स्पिरिचुअलिस्टिक भी एग्नोस्टिक भी है आइडियलिस्टिक भी प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक टॉपिक्स भी डिस्कस करती है लेकिन थियोरी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है प्रैक्टिस में कम उन्होंने फिलॉसफी ऑफ द प्रैक्टिकल में भी लॉजिक डाल दिया और हिस्ट्री को फिलोसफी इन मोशन कहा मतलब हिस्टोरियन को सिर्फ फैक्ट्स नहीं कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाना चाहिए उनके लिए हिस्ट्री में रियल वैल्यू वही है जो आज के समय में भी रेलिवेंट हो क्रोशे कहते हैं ज्यादा क्रिटिकल हिस्टोरियन कुछ नहीं जानते जो सिंपल आदमी बिना मेहनत के नहीं जानता हिस्ट्री सच का एक वर्जन है जो पास्ट में सबसे ज्यादा सच लगती है वही हिस्टोरियन लिखते हैं अब बर्टरेंड रसल की बात करते हैं रसल इंग्लैंड के मशहूर फैमिली से है लॉजिक और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट वॉर के टाइम उनकी लाइफ और सोच बदल गई पहले बहुत लॉजिकल ठंडा इम्पर्सनल थे फिर वॉर के बाद पैशनेट रिफॉर्मर बन गए उन्होंने मैथ्स को परफेक्शन और एब्सल्यूट्रूथ माना फिलोसफी को भी मैथ्स की तरह एग्जैक्ट बनाना चाह रसल को लगा कि मैथ्स में ही सच्चाई और ब्यूटी है और हर प्रोपोजिशन यूनिवर्सल और प्रायोरी होना चाहिए साइंस और लॉजिक में उन्होंने सर्टेनिटी ढूंढी एक्सपीरियंस और फैक्ट्स से दूर जाकर अब्स्ट्रैक्शन को यूज करके उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ से अलग एक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड बनाया रसल ने रिलीजन और क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट किया कहते थे कि मॉरलिटी अलग है गॉड इज कॉन्ट्राडिक्टरी यूनिवर्स का एंड रिजोल्यूशन ही है फ्री मैन को इल्यूज नहीं चाहिए सच्चाई के सामने खड़े रहने की हिम्मत चाहिए फिर वर्ल्ड वॉर आई और असिल का लॉजिकल पर्सोना पिघल गया एक एक्टिविस्ट पैसिफिस्ट और ह्यूमैनिस्ट बन गए उन्होंने प्रॉपर्टी स्टेट और वॉर को क्रिटिसाइज किया कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वायलेंस और थेफ्ट से आई है स्टेट इसलिए है क्योंकि यह प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है उनके लिए फ्रीडम सबसे बड़ी वैल्यू है बिना फ्रीडम के पर्सनैलिटी पॉसिबल नहीं है फ्री डिस्कशन और एजुकेशन को रसल ने सोल्यूशन बताया कि हर चीज पे डिस्कशन हो साइंटिफिक मेथड से एजुकेशन हो ताकि ट्रुथ का पता चले और सोसाइटी सुधरे लेकिन रसल की ऑप्टिमिज्म पर भी क्रिटिसिज्म हुआ उन्होंने अपनी सोशल फिलोसफी में वही मिस्टिसिज्म और सेंटीमेंट डाल दिया जो पहले मेटाफिजिक्स में रिजेक्ट करते थे रसल ने जितनी ज्यादा दुनिया देखी उतना ही उनको समझ में आया कि एक फॉर्मूला सब पे फिट नहीं होता अब वो ज्यादा हम्बल और समझदार हो गए प्रॉब्लम्स को समझते थे और फिर भी ह्यूमैनिटी से प्यार करते कंटेपरे अमेरिकन फिलोसफर्स अमेरिका दो पार्ट्स में बटा है एक है यूरोपियन अमेरिका मोस्टली ईस्ट साइड जहां इंग्लिश कल्चर हार्ट और थिंकिंग डोमिनेट करती हैं दूसरा है असली अमेरिकन अमेरिका जो अपनी जमीन अपने आइडियाज और प्रैक्टिकल अप्रोच से बनता है यूरोपियन अमेरिका में लोग ओल्ड यूरोपियन ट्रेडिशंस याद करते हैं और इंग्लिश स्टाइल लिटरेचर लिखते हैं यहीं से फिलोसोफर जॉर्ज सेंतियाना आते हैं जो स्पेन में पैदा हुए थे बचपन में अमेरिका है पर हमेशा यूरोप को अपना असली घर मानते रहे दूसरी तरफ असली अमेरिका से लिंकन थोरो व्हाइटमैन टैन विलियम जेम्स और जॉन डेवी जैसे लोग निकले जो प्योर अमेरिकन प्रैक्टिकल सोच वाले थे सेंटियाना मेड्रिड में 1863 में पैदा हुए अठारह में अमेरिका आए हॉर्वर्ड में पढ़े वहां फिलोसफी पढ़ाई भी 1912 तक अमेरिका में रहे फिर यूरोप चले गए उनकी आवाज और लिखने का स्टाइल बहुत ही खूबसूरत पोइटिक और मिस्टीरियस था जैसे एक पुराने टाइम का स्कॉलर आज के जमाने को ऑब्जर्व कर रहा हो अमेरिका की भीड़ शोर प्रैक्टिकल लाइफ सैंतियाना को पसंद नहीं थी वो साइलेंस बुक्स और ओल्ड यूरोप के कल्चर को ही अपना मानते थे सेंतियाना की सबसे पहली बुक द सेंस ऑफ ब्यूटी थी फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएट्री एंड रिलीजन उसके बाद उन्होंने अपना मास्टरपीस लिखा पांच पार्ट्स में द लाइफ ऑफ रीजन रीजन इन कॉमन सेंस रीजन इन सोसाइटी रीजन इन रिलीजन रीजन इन आर्ट और रीजन इन साइंस इसमें ब्यूटी और सच दोनों का डीप सेंस था उनके लिखने में ब्यूटी को भी वैल्यू दी स्टाइल को भी और सच्चाई को भी सेंटियाना की एक इम्पोर्टेंट बुक थी स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ उसमें कहा कि हर फिलोसोफर अपनी फिलोसफी को सबसे बेस्ट मानता है पर मैं अपनी फिलोसफी सब पे इम्पोज नहीं करता जो समझना है समझो वो कहते हैं कि जिंदगी में हम हर चीज पे डाउट कर सकते हैं पर एक चीज पक्की है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम आइडियाज के थ्रू ही दुनिया को जानते हैं ये आइडियलिज्म सही है पर प्रैक्टिकल लेवल पे हम अपने सेंसेस पर ही भरोसा करते हैं इसी को वो एनिमल फेथ कहते हैं लाइफ एक्सपीरियंस से ही सही है थियोरी से नहीं फिलोसोफर्स बहुत ज्यादा डाउट में फंस जाते हैं पर असल में सब लोग डेली की जिंदगी में रियलिटी को मानकर ही जीते हैं इसके बाद सांतियाना कहते हैं कि रीजन इंस्टिंग का एनिमी नहीं है दोनों मिलकर ह्यूमन प्रोग्रेस बनाते हैं रीजन मतलब हमारी नेचुरल डिजायर्स को सोच के साथ मिलाना यही असल जिंदगी है उन्होंने फिलॉसफी में कुछ नया नहीं दिया बस पुराने फिलोसफीज को आज की लाइफ पे अप्लाई किया स्पेशली डेमोक्रेटिस का मटेरियलिज्म और अरिस्टोटल का बैलेंस सान्तना नेचुरल फिलॉसफी में मटेरियलिस्ट थे कहते हैं कि साइंस ही सच्ची नॉलेज देती है मैटर क्या है उसको जाने बिना भी, भी हम जी सकते हैं उनके लिए गॉड बोलने से कुछ नया नहीं होता नेचर ही काफी है वो कहते हैं इमोर्टल कुछ नहीं हम बस एक वेव हैं सी में एनर्जी हमारे थ्रू गुजरती है और आगे बढ़ जाती है साइकोलॉजी भी तभी साइंस बनती है जब हर इमोशन का फिजिकल या मटेरियल बेस ढूंढा जाए कॉन्सियसनेस के पास कोई रियल पावर नहीं असल काम ब्रेन और बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स का है फिर शांतियाना कहते हैं कि रिलीजन इमेजिनेशन से आई है डर से आई है पहले लोग नेचर को पर्सोनिफाई करते थे गॉड्स बनाते थे रिलीजन उनको एज अ पोएट्री देखना चाहिए लिटरली नहीं कैथोलिकिज्म को वो ब्यूटी के लिए पसंद करते थे श्रुद्ध के लिए नहीं रिलीजन को क्रिटिसाइज गुस्सा करके नहीं इसमाइल के साथ पोएट्री समझ के करना चाहिए विलियम जेम्स एक प्योर अमेरिकन स्टाइल फिलोसोफर थे उनकी बात सीधी आसान और डायरेक्ट थी जैसे स्ट्रीट पे बात हो रही हो वो प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर थे मतलब हर आइडिया को उसके काम उसके रिजल्ट उसके कैश वैल्यू से ही जज करिए जेम्स न्यूयॉर्क में 1842 में पैदा हुए उनके फादर एक मिस्टिक थे और जेम्स खुद भी और ह्यूमर से भरे हुए थे फ्रांस में स्कूल गए साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लिया फिर अमेरिका आए हार्वर्ड में एमडी किया फिर वहीं पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ाई उनकी सबसे फेमस बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी थी जिसने सब्जेक्ट को एकदम इंटरेस्टिंग और डीप बना दिया जेम्स ने पहले साइकोलॉजी पढ़ी फिर फिलोसफी में गए उनके लिए फिलोसफी का मतलब था सारी चीजें सबसे क्लियर तरीके से सोचना उन्होंने द विल टू बिलीव 'वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस 'प्रैग्मेटिज्म', प्रेगमेटिज्मिस्टिक यूनिवर्स और द मीनिंग ऑफ ट्रूथ लिखे, और अपनी सोच सबसे क्लियर एसेज इन रेडिकल एम्पिरिसिज्म में रखी उनका मेन फोकस हमेशा थिंग्स पे था वो जर्मन मेटाफिजिक्स के मुश्किल वर्ड से बोर हो जाते थे उनको सिंपल चीजें रिजल्ट्स और प्रैक्टिकल लाइफ पसंद थी उनके लिए थॉट मैटर से अलग हो सकता है पर असल में वो रियल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है थॉट एक फ्लो है आइडियाज एक स्ट्रीम की तरह आते हैं हर थॉट एक दूसरे से जुड़ता है कॉन्टेक्स्ट में ही मीनिंग बनती है कॉन्सियसनेस कोई चीज नहीं बल्कि सोच का एक फ्लो है जो वर्ल्ड से एक्चुअल कनेक्शन है उनके लिए सोल या एबसोल्यूट अलग से कुछ नहीं सब हमारे माइंड के एक्सपीरियंसेस का ही टोटल है जेम्स ने गॉड और फ्रीविल जैसे क्वेश्चंस पे भी यही अप्रोच लगाई वो कहते हैं अगर गॉड या फ्रीविल में बिलीव करने से लाइफ बेटर होती है तो ये बिलीव करना ही प्रैक्टिकल है लोग फिलोसफीज अपनी नीड्स और अपने टेम्परामेंट के हिसाब से चुनते हैं लॉजिक उनको इंप्रेस नहीं करता ह्यूमन नेचर में टेंडर माइंडेड यानी रिलीजन वाले और टफ माइंडेड यानी फैक्ट्स वाले होते हैं। जेम्स खुद दोनों का मिक्स थे फैक्ट्स का भी सपोर्टर थे पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी एक्सेप्ट करते थे जेम्स के लिए यूनिवर्स एक मल्टीवर्स है हर तरफ कॉन्ट्रेडिक्शन और अलग अलग फोर्सेस है इसलिए इंसान का चॉइस, विल और स्ट्रगल मैटर करता है मोनिज्म या में फ्रीडम नहीं है सब फिक्स्ड है। पर मल्टीवर्स में सब कुछ ओपन है कुछ भी बदल सकता है एक्शन मैटर करता है इसलिए जेम्स फ्रीविल प्लूरलिज्म और एक फाइनाइट ह्यूमन टाइप गॉड को मानने में बिलीव करते हैं जेम्स को रिलीजन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस बहुत अट्रैक्ट करती थी वो कहते थे हर इंसान में हिडेन रिजर्व एनर्जीज हैं जो मुश्किल वक्त में बाहर आ सकती हैं। उन्होंने वॉर के खिलाफ कहा, कहा कि ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव काम में नहीं नेचर पे वॉर करने में यानी प्रोडक्टिव काम में लगनी चाहिए वो इंडिविजुअल की वैल्यू सबसे ऊपर रखते थे सोसाइटी का काम इंडिविजुअल की हेल्प करना है फिलोसफी का काम लाइफ को एडवेंचर बना के दिखाना है ताकि हर इंसान अपने पूरी पोटेंशियल पे पहुंच सके फिर आते हैं जॉन डेवी डेवी का पूरा फोकस था कि फिलोसफी का काम प्रैक्टिकल लाइफ और सोसाइटी को इम्प्रूव करना है वर्मोंट में पैदा हुए पर फिर मिडवेस्ट और वेस्ट में पढ़ाया इसलिए पूरे अमेरिका का असली इन्वायरमेंट समझा डेवे की सबसे बड़ी पहचान एजुकेशन में रिफॉर्म लाना थी डेमोक्रेसी और एजुकेशन उनकी मास्टर बुक है जिसने दिखाया कि रियल एजुकेशन बुक से नहीं बल्कि काम एक्सपीरियंस और कम्युनिटी से आती है स्कूल एक छोटा सा कम्युनिटी और वर्कशॉप होना चाहिए जहां बच्चे सीखते हैं प्रैक्टिस से ट्रायल और एर से न कि सिर्फ थियरी से एजुकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलती है डेविन ने डार्मोनिज्म को पूरा एक्सेप्ट किया माइंड भी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गन है बॉडी की तरह फिलोसफी का काम है इन्वायरमेंट को समझना और उस पर कंट्रोल पाना ना कि सिर्फ नॉलेज का एनालिसिस करना रीजन प्रॉब्लम से शुरू होती है फिर हाइपोथेसिस बनती है फिर टेस्ट होती है थिंकिंग हमेशा सोशल सोसाइटी बच्चों को शेप करती है इसलिए ट्रेनिंग और एजुकेशन इंस्टिंग को बदल सकते हैं ह्यूमन नेचर कोई फिक्सड चीज नहीं सब कुछ बदल सकता है डेबे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था ग्रोथ परफेक्शन कोई एंड नहीं प्रोसेस है अच्छा इंसान वो है जो इंप्रूव हो रहा है बुरा वो है जो गिर रहा है इंटेलिजेंस और नॉलेज ही रियल फ्रीडम देती है इग्नोरेंस स्लेवरी डेविन ने साइंस और डेमोक्रेसी दोनों को एक्सेप्ट किया पर उनको स्टेट पे ज्यादा भरोसा नहीं था उन्होंने वॉलेंटरी एसोसिएशन ग्रुप्स और सोसाइटीज़ को ज्यादा सपोर्ट किया ताकि इंडिविजुअल और कॉमन गुड दोनों बैलेंस हो सके रियल चेंज तभी आएगा जब हम सोशल प्रॉब्लम्स को भी साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट और ट्रायल और एरर से सॉल्व करेंगे ना कि एब्सट्रैक्ट आइडिया से